सहनावतो सह नो भुनक्तो सह ही सूत्र एकोनविशतीम सूत्र चलिष्य उनिस भूमिका दृश्या गुणा स्वरूप भेद स्वरूप भेद अवधारणाथम अवधारणाम इदम इदम आरभ्य ते जो भी दृश्य जगत बताया था उसमें कुल पदार्थ पदा बस तो भूत तेरा इंद्रियां एक मूल प्रकृति दस तेरा तेस और एक चोबीस कुल चौबीस तो जैसे कहीं कारण कार्य को एक बनाकर बोल देते हैं दूध है कारण और उससे खीर बनी वो है उसका कार्य दूध और खीर कारण कार्य तो किसी को कहते हैं हां जी थोड़ी खीर खा लो खीर बना रखिए तो कहता खीर खीर तो भारी पड़ेगी तो इच्छा कम है तो वो कहते दूध ही तो है और है क्या खीर क्या है दूध ही तो है दूध से ही तो बनिए यद्यपि दूध का वो कार्य है फिर भी उसको दूध ही तो है ऐसा कह देते हैं कारण कार्य को एक बनाकर बोल देते हैं। इसी तरह से यहां पर जो मूल सत्वर स्तंभ है वो है गुण वो है कारण वैसे वो द्रव्य है मूल द्रव्य तो वही है सत्वर स्तंभ और उससे बने तेईस पदार्थ है कार्य है तो वो कारण कार्य लेकिन जैसे खीर को दूध कह दिया ऐसे ही जगत को भी गुण ही कह दिया तो ये गुणों का ही रूपांतर है एक तरह से गुण ही है ये सारे तो अब यहां कह रहे हैं कि दृश्य नाम गुना नाम, ये जो दृश्य रूपी गुण है तो कर्ण कार्य सब आ गए प्रकृति भी आ और तेज पदार सबका नाम गुण रख दिया तो दृश्य रूपी जो ये गुण है इनका स्वरूप भेदार्थ अवर, अवधारणार्थम इनके स्वरूप का निश्चय लिए कि ये किस किस तरह के गुण है अर्थात किस किस रूप में इनका विभाजन हैस बाब केल इदम आरम सूत्र श्रू करते हैं। तो इस सूत्र मे बयगा की मूल द्रव्य सतोजतम और उसके क्या पदार्थ बने उशी बा दूसरे ढंगे पिछले सूत्र मे चौबीस चीजे बो मूल प्रकृती और दस भूत हो गए तेरह इंद्रिय अब इसको दूसरे ढंग से बताएंगे तो उन्नीसवें सूत्र में और चार भाग बताएंगे इन गुणों के चार भाग हैं वो सूत्र उन्नीस बोलिए विशेष विशेष अविशेष अविशेष लिंगमात्र लिंगमात्र अलिंगानी अलिंगानी गुणपर्वाणी गुणपर्वाणी तो इस सूत्र मेहा गुणो केव है पर्व माने विभाग परव वैसे संस्कृत भाषा मे पर्व जैसे बांस की लकडी होती बास मे जग गांठे आती बीच बीचो परव कहते हैं। पोरी हां वो भाग करता एक कोसरेसे भाग करता गांठ कोर्व कहते तो ये गुणों के पर्व हैं, गुणों को अलग करने वाली गांठे हैं तो कितनी कुल मिलाकर गांठे हैं मतलब कुल मिलाकर के चार भाग हैं ये गुणों के चार पर्व हुए तो इसमें पहला है विशेष बोलिए विशेष दूसरा अविशेष अविशेष तीसरा लिंग मात्र, मात्र। आ लिंग मात्र चौथा अलिंग अलिंग ये चार भाग हो गए गुणों के चार भाग तो विशेष शब्द से अभिप्राय है सोलह पदार्थों का उन चौबीस में से सोलह वो विशेष कहलाते हैं जैसे कल बात आप पूछ रहे थे कि पंच पंचमहाभूत से और आगे कोई नया तत्व नहीं बना तो मैंने कहा ना और नया तत्व नहीं बना उसको अंतिम कहते हैं और बाकी सब उसका समिश्रण मात्र है शरीर मनुष्य वन पशु पक्षी वनस्पतियों के वृक्षों के जो शरीर ये सब पंचमहाभूतों का सम्मिश्रण मात्र है नए द्रव्य नहीं तो नए द्रव्य जो अंतिम बने वो पांच थे पांच महाभूत यहां विशेष शब्द से 16 चीजें ली जाएंगी एक तो पांच महाभूत पांच ज्ञानेन्द्रियां पांच कर्मेंद्रियां एक मन तो ग्यारह इंद्रियां और पंचमहाभूत ये सोलह चीजें इनका नाम है विशेष ये अंतिम चीजें हैं अब इनसे और आगे कुछ नहीं बनेगा इसलिए इनको विशेष नामकरण कर दिया नाम दे दिया विशेष अगला शब्द है अविशेष इसमें छह चीजें हैं पांच तन्मात्राएं और एक अहंकार ये छह चीजें अविशेष कहलाती हैं विशेष से पूर्व अवस्था अविशेष अभी उसमें पूरी विशेषताएं प्रकट नहीं हुई इसलिए अविशेष नाम रखा फिर तीसरा भाग है लिंगमात्र लिंगमात्र महत् तत्व को कहते हैं वो उसमें एक ही वस्तु है लिंगमात्र एक ही महत्व चौथा विभाग है अलिंग इसका नाम है प्रकृति सत्र उस प्रकृति को अलिंग कहते हैं तो एक अलिंग हो गया एक लिंगमात्र हो गया दो हो गए छह अविशेष हो गए आठ और सोलह अविशेष आठ और सोलह चौबीस बस पूरे चौबीस हो गए जो पिछले सूत्र में थे चौबीस वो यहां पर तो उनके इस अलग ढंग से चार विभाग कर दिए ये गुणों के पर्व हैं अर्थात विभाग हैं ऐसे पढ़ेंगे तत्व तत्र आकाश आकाश वायु वायु अग्नि अग्नि उदक उदक भूमयो भूमयोग भूतानी भूतानी शब्द शब्द स्पर्श स्पर्श रूप रूप रस रस, गंध तो तनमानमाशेषाणा अविशेषामिशेष बांच विशेष इस पहली पंक्ति में, आकाश एक वायु दो अग्नि तीन उदक मतलब जल चार और भूमि पृथ्वी पांच पांच ये जो भूत हैं ये विशेष कहलाते हैं ये किनके विशेष हैं उन पांच अविशेषों के जो पांच तन्मात्राएं हैं जिनके नाम बताए शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच तन्मात्राओं के जो कि अविशेष नाम वाली हैं इनके ये पांच विशेष हैं मतलब इनसे बने हैं इनके विशेष मान लग इनसे उत्पन्न हुए ये पांच विशेष ये यबंध दिखला ठीक हो होगे चलिये तथा तथा श्रोत्र श्रोत्र त्वक त्वक, त्वक चिह्वा और इसी तरह से श्रोत्र कान हो गया त्वक त्वचा हो गे चक्षु आफ हो गई जिहवा का मत रसन ग्रीय पांचवी ग्रहण इंद्रिय नासिका ये सब बुद्धिन्द्रिया बुद्धि का अर्थ ज्ञान अब देखिए बुद्धि शब्द का ज्ञान करना पड़ेगा ज्ञान इंद्रिय प्रसिद्धि ये शब्द तो ये पांच जो है ज्ञान इंद्रिया है फिर आगे पढ़ते हैं वाक पाणी पाणी पाद पाद पायु पायु उपस्थानी उपस्थानी कर्मेन्द्रिया कर्मेंद्रिया ये पांच कर्मेंद्रिया हो गई वाणी हाथ पाव उपस्थाने, उपस्थाने। गुदा और मूत इंद्रिये कर्मेंद्रिया होई पाच येते दस हो गे पाच जैन इंद्रिया पाच कर्मेंद्रिया एकादशम एका एक मन मन सर्वार्थम सर्वार्थम और गार मन है जो सभी कार्य सिद्ध करता हमारे इधर से रहता है, कभी इंद्रिय जुडताहता कभी कसी इंद्रिय कभी कसी इंद्रिय जिस इंद्रिय से जुडता जीवन है इधर आत्मा जुडताय उधर इधर आत्मा से जुड़ता है इधर इंद्रियों से जुड़ता है जो चाहो सब कर लो स्मृतियां उठा लो देख लो सुन लो इंद्रियों के माध्यम से सारे काम करता है इसलिए सर्वार्थम मन का नाम है सर्वार्थम तो सर्वार्थम मन एक आदशम तो ग्यारह मन हो गया जो सारे काम करता है अब ग्यारह इंद्रिया मन सहित ग्यारह इंद्रिया ये हो गए विशेष अस्मितालक्षणिता अविशेष विशेषा विशेष विशेशा। विशेशा। विशेशा। विशेशा। ये ग्यारह चीजें अस्मिता लक्षण से अहंकार स्वरूप वाले का जो अहंकार स्वरूप है जिसका अहंकार नाम वाला है जो पदार्थ उस अविशेष के ये विशेष है पंचमाभूत तो, तो तन्मात्रा रूपी अविशेष के विशेष हुए और ये 11 चीजें अहंकार रूपी अविशेष के विशेष हुए मतलब ये अहंकार से उत्पन्न होते हैं ग्यारह चीजें तो कुल मिलाकर सोलह हो गए ठीक है गुणानाम नाम एश एश षोड को षोड को विशेष परिणाम विशेष परिणाम तो गुणों का ये सोलह पदार्थों का एक विशेष नाम का परिणाम है ये गुणों का परिणाम है अर्थात गुणों का एक विभाग है जिसमें सोलह चीजें हैं और इन सोलह चीजों का नाम है विशेष इसका पर्टिकुलर नाम रख दिया ठीक है आगे पढ़िए षठ अविशेषाहठ अविशेषा अविशेष छह है जो अभी पीछे भी बताए थे अब फिर उसको अविशेष के नाम से खोलेंगे वहां तो प्रासंगिक नाम रख दिया था इमे पैदा हुआ अब असली व्याख्या करते अविशेष इच्छे है तद्यथा शब्द तनमात्रम शब्द तन मात्रम स्पर्श तन मात्रम स्पर्श तनमात्रम रूप तनमात्रम रूप तनमा रस तनमात्रम रस तन गंध तनमात्रम च एक एक द्वि चतुष् चतुष् चतुष पंच लक्षण पंच लक्षण शब्दादय शब्दादय पंच पंच अविशेषा अविशेषा ये है शब्द तन्वात्रा स्पर्श तन्वात्रा रूप तन्वात्रा रस तन्वात्रा और गंध तन्वात्रा ये पांच तन्वात्राएं पांच अविशेष कहलाते हैं और ये कैसी हैं एक द्वि त्री चतुष्पंच लक्षण शब्दाद्या ये जो शब्दादि तन्मात्राएं हैं ये एक गुण वाली दो गुण वाली तीन गुण वाली चार गुण वाली और पांच गुण वाली तो शब्द तन्मात्रा एक गुण वाली उसमें शब्द ही केवल फिर स्पर्श तन्मात्रा उसमें दो हो गए एक एक बढ़ाते जाएंगे फिर अग्नि की रूप तन्मात्रा उसमें तीन हो गए फिर उसके बाद जल की उसमें चार हो गए और पांचवी पृथ्वी की उसमें पांच हो तो इसमें पांच पांच गुण आदि एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच गुण है इस तरह से ये पांच अविशेष कहलाते हैं पांच का मात्रा है ठीक है आगे बढ़िए ठष्ठ ठ अविशेषो अविशेषो अस्मिता मात्रा अस्मिता मात्र और जो छठा अविशेष है वो अस्मिता मात्र है अर्थात अहंकार अब देखिये अस्मिता शब्द का अर्थ अहंकार अस्मिता क्लेश का भी नाम है अस्मिता एक समाधि का भी नाम है तो एक ही शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं प्रसंगानुसार देखना पड़ता है यहाँ क्या अर्थ बनता है जो अर्थ बनता वो है वो हमको धारण करना है वही ग्रहण करना है तो ये हो गया छठा अविशेष अस्मिता मात्र यानी अहंकार तो छह अविशेष हुए पांच तनमात्राएं और एक अहंकार ए सत्तामात्र सत्तामात्र आत्मनो, आत्मनो आत्मनो महत महत षट अविशेष परिणाम षट अविशेष परिणाम ए ये छह पदार्थ ठट छे अविशेष परिणाम अविशेष नामक परिणाम कहलाते हैं इन छह परिणामों का नाम है अविशेष और ये कहां से पैदा हुए सत्ता मात्र आत्मनो महत जो सत्ता मात्र महतत्व है उसमें से ये पैदा हुए यद्यपि छह सीधे सीधे उसमें से पैदा नहीं हुए पर ये अविशेष और इन अविशेषों में से जो एक अविशेष अहंकार वो सत्ता मात्र महत्व से पैदा हुआ था तो इस भाव की यहां प्रधानता है कि अहंकार महत् से पैदा हुआ था और फिर उससे ये पांचतर मात्राएं भी होगी तो इसका सीधा संबंध महतत्व से समझ लें उसका परंपरा से तन्वातरा होगा और अहंकार का सीधा पर यह अविशेष है इस कैटेगरी में इसलिए इसको इस रूप में जोड़ दिया और कहा कि अहंकार से इसका संबंध मातत्व से इसका संबंध है आगे चलेंगे यहां पर आत्मा आत्मा का अर्थ है स्वरूप आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप जैसे हम कहते हैं भाई इसकी बातें बड़ी खंडनात्मक है खंडनात्मक प्रवचन देता खंडन स्वरूप वाला आहे बहुत खंडन करताय खंडनात्मक गया और जो मंडन स्वरूप वाला वंडनात्मक होगा इस आत्मकार्थ हुआ स्वरूप जो सत्ता मात्र स्वरूप वाला आहे क्यक प्रकृती जो पहिली चीज बनी वे महत्व तो पहिले कुछभी नाही पहिली सत्ता जो पॅदा ही नम सत्ता मात्र रख द्याज नय अस्तित्व मे आई इस प्रकार सत्ता मात्र रख द्या और वो महत्व है पहली चीज वही बनी ठीक है आगे चले चलिए पढ़िए आगे पाठ है यम परम अविशेषेभ्यो अविशेषे लिंग मात्र लिंगमात्र महतत्व महत्व तस्मिन नेतृत्व सत्ता मात्रे सत्ता मात्रे महति आत्मनी महति आत्मनी अवस्था अवस्था विवृद्धि काष्ठा विवृद्धि का तो कहते हैं कि यद परम जो अविशेषेभ्यो परम जो अविशेषो से अगली चीज है और सूक्ष्म सूक्ष्म का भी तरफ चल रहे अविशेष छे हो गए थे अहंकार तक और जो अगली चीज है वो है वेंगमात्रम महातत्व व लिंग मात्र हैस नत्व है, उसका नाम है। प्रकृति से जो पहली चीज बनी तो उसमें कुछ कुछ लक्षण निकले प्रकृति का तो कुछ पताही चलता न अलिंग कोण लिंग लक्षणही नाही दिखता नाही कुठे समज मी आह बिलकुल सूक्ष्म परमाण बिखरे पडेल उसका नाम अलिंग करक्षण नाही दिखते महत्त्व एक पहली आइटम बनी उसमें कुछ लक्षण दिखने लगे इसलिए उसको नाम लिंग लिंगमात्र रख दिया तो महत्व जो है वो लिंग लिंगमात्र है एते सत्ता मात्र महती आत्मा उस सत्ता मात्र महत्व में एते अवस्थाय विवृद्धिकाष्ठा अनुभवंती ये जो छह अविशेष है ये उसमें से निकलते हैं और धीरे धीरे विकास को प्राप्त करते हैं तो विकसित होते जात मे आप स्वरूप मे अहंकार और तन के रूप मे अभि यद्यो जड पदार्थ फिर च जैसा एक शब्द लिहि है अनुभवंतीवृद्धी काम अनुभवंती विकास की सीमा कोभव करते मोठी भाषा है जड वस्तु मे चेत जैसा व्यवहार करते बचपन मे सुनते रेडिओ समाचार सुबह आठ बजे समाचार आते थे दिन में कई बार आते थे तो कई बार आठ बजे सुबह हम सुनते थे तो वो समाचार उद्घोषक बोलते थे हमारे ये आकाशवाणी है हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार अब आठ बजना ही चाहते हैं बजना ही चाहते हैं क्या कुछ समय चेतन चाहिए चाहता है <laughs> आठ एक दो तीन चार गिनती कोई जो आठ घंटे चेतन थोड़ी है पर वो ऐसा बोलते थे आठ बजना ही चाहते हैं व्याकरण शास्त्र में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं जड़ों में चेतन व्यवहार किनारा नदी का जो किनारा है तो नदी के किनारे पर कहीं कच्ची मिट्टी भी होती है तो पानी की मार से वो गलती रहती है और कभी वो मिट्टी गिर जाती है गल, गल के नदी में गिर जाती है तो जो नदी का जो कच्ची मिट्टी वाला किनारा है वो उसमें गिर जाता है इस बात को कहने के लिए व्याकरण में उदाहरण दिया कूलम पीपतिशा किनारा बस गिरना ही चाहता है वो बिल्कुल तैयारी में गिरने की ऐसी स्थिति आ गई है पूरा मट्टी गल चुकी बस अगले झटके में वो गिर पड़ेगा तो वहां पर ऐसा कहा कि किनारा जो है वो गिरना ही चाहता है नदी में <laughs> तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग आते हैं जैसे कल भी बताया था कि मेरा कन बहुत अच्छा लिखता है अब कन को चेतन थोड़ी है जो लिखता है फिर भी ऐसा कहते तो यहां पर भी ऐसा ही कथन है कि विवृद्धि काष्ठाम अनुभवंती ये विकास की सीमा को अनुभव करते हैं भाव यह है कि ये विकसित होते जाते हैं और अपने सही स्वरूप में आ जाते हैं महातत्व में से ही निकल करके आते हैं वो छे अविशेष फिर एक बात कहते हैं प्रति संस्य मानश्च प्रति संसमिन सत्तामात्र सत्ता महती आत्मने महती आत्मनी अवस्थाय अवस्थाय निसत्तासत्त निसत्तासत्त निसद निसद निरस निरस अव्यक्त अव्यक्त अलिंग अलिंग प्रधानम प्रधान तत् प्रतीयते तत् प्रतीय अब ये उल्टा क्रम बता रहे हैं जब विनाश होता है प्रलय होती है तब ये वापस कहां जाएंगे लौटकर अभी तो उत्पत्ति बताई थी ना मार तत्व से ये उत्पन्न हुए अब विनाश के समय प्रति संस्य मानाश्चर्य विनाश को प्राप्त होते हुए सर्जन उत्पत्ति और प्रति उससे उल्टा प्रति उपसर्ग अर्थ को लड़ देती विनाश को प्राप्त होते हुए तो ये कैसे जाएंगे तन मात्राएं अहंकार में और अहंकार महातत्व में वापस उसमें विलीन हो जाएगा जहां से वो पैदा हुआ था तो कहते हैं प्रति संस मान ये एक वचन होना चाहिए कि बहुवचन बहुवचन होना चाहिए क्योंकि पीछे अनुभवंती है नात्र सत्ता मात्रे अवस्था विविध काष्ठा अनुभवती उसी के लिए कहा है प्रति संस्य मानाश्चय ये मानाश्चय बहुवचन होना चाहिए क्योंकि आगे तब प्रतियंती बहुवचन हाँ इसलिए मानाश्चर्य होना चाहिए तो ये विनाश को प्राप्त होते हुए उसी सत्ता मात्र अहंकार में अवस्थाय हो करके वहीं से गुजरते हुए वापसी में उसी में से होते हुए प्रधानम तत्प्रतियंती जो प्रधान है प्रकृति उसमें विलीन हो जाते हैं अब येत सारे विशेषण प्रधान के हैं कि क्या -क्या है क्या य जो की वह वे वेहसत्ता सत्तम ऐसा है जिसमें सत्ता भी नहीं और असता अब्नी समज मे आगो का ॲसा कोदार्थ नाही होता जि सत्ता भी ना होता भी ना हो परंतु या तात्पर्य है नेहसत्ता सत्तम जिसमें स्थूल पदार्थों की सत्ता नहीं रहती प्रकृति जो प्रलय अवस्था में आती है जब उस समय स्थूल जगत की सत्ता नहीं रहती सूर्य आदि सब टूट जाते पृथ्वी बड़े बड़े लोकलोकांतर पूरी गैलेक्सीज आकाशवाणी सब टूट जाती तो जिसमें स्थूल पदार्थों की सत्ता नहीं रहती वो हो गया निता सत्ता से रहे और नि असत्तम असत्ता भी नहीं रहती अर्थात बिल्कुल लोप हो जाए ऐसा भी नहीं है मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ये वो सिद्धांत है मूल न तो उत्पन्न हो सकता द्रव्य मूल द्रव्य और न ही नष्ट हो सकता तो जब प्रलय होती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये सारा जगह टूट फूट के सूक्ष्म हो जाता है तो पूरा अभाव भी नहीं हुआ और बड़े बड़े स्थूल पदार्थ भी नहीं इस भावना को यहां पर निःसत्ता सत्तम इन शब्दों में कहा अर्थात स्थूल पदार्थ न सर्वथा लोप भी होता वेग प्रकृती हैसारे अहंकार आदी पदार्थ तनमान होते करा भावना को अगले शब्द मे दोहराया खोल केसत जिसमे सत्य नाही हैर असत्या जो इसकी बे सेम फिर का निर असत असत नाही है वो और जोर दिया अभाव मत मान लेना जगत टूटने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ ऐसा मत समझना सूक्ष्म हो जाएगा स्थूल नहीं रहेगा बस इतनी बात है अव्यक्तम वो अव्यक्त हो जाएगा प्रकट नहीं रहेगा सूक्ष्म हो जाएगा इसलिए उसको अलिंगम कहा उसका कोई लक्षण नहीं दिखता उस समय प्रलय अवस्था में सतोरेतम का कोई लक्षण स्पष्ट नहीं दिखता वो बहुत सूक्ष्म होते हैं इस प्रकारे जो इन इन नामों वाला योग्यता वाधान नमक तत्व है मूल प्रकृती उ सारे जाकर विलीन होते सब नष्ट होते अंत मे सत्वता ही बचता है ठीक स्वामी बोलये जो अव्यक्त वगैरे है सब केवळ प्रलया अवस्था मेस प्रलया अवस्था मे अव्यक्त है और उस ओरिजिनल प्रकृती का आपला नम अव्यक्त ही है उम अलिंग है और प्रल अवस्था मे वेशी होती है, जब जगत बनेगा फिर तो व्यक्त हो गया, उन गुणों का रुपांतर होगा और व स्थूल होगे तर प्रकट हो गे परंतु जो संप्रचित अब तो, तो शास्त्र में कहीं ऐसा दिखाई नहीं दिया कि वो प्रकृति का साक्षात्कार करेगा ॲस किती समाधी केसा ऑब्जेक्ट कोण दि गुण तो बत्व जन्म आपली उवा लगा ना उवाक ना रूप प्रमाण भी तो देना पड़ेगा ना शास्त्र में कहां लिखा है बताओ अब शास्त्र के किसी समाधि में प्रकृति का साक्षात्कार होता है ऐसा किसी समाधि में नहीं आया अभी तक इसलिए थोड़ा यह संशयात्मक है वितर्क विचार आनंद और अस्मिता चार ही तो में न वितक में सूक्ष्म विचारा उसमें सूक्ष्म तत्व है और आनंद इसमें हमने इंद्रियां ले रखी है और अस्मिता जीवात्मा है जीवात्मा की अनुभूती प्रकृती काही कि नाही आई इसको थोडा विचारण छोड दिया। ठीक आहे ना हा वी चर्चा नाशदी सुख प्रलय अवस्था होती अदभी नाही हां जी हा जी उी की बाई आगी चलेश एशा, तेशाम एष तेषाम लिंग लिंगमात्र लिंग परिणामो परिणामो नि सत्ता सप्तम नि सत्ता सप्तम च अलिंग परिणाम अलिंग परिनामा इती। इती। तो इस प्रकार से जो अहंकार और तनमात्राएं थी वो तो थे अविशेष उसके पश्चात जिसमें ये सारे जाके विलीन हुए छह चीजें उसका नाम है लिंगमात्र एष तेषा लिंगमात्र परिणामों यहां पर असल में कौम होना चाहिए ये एक बात कम्प्लीट हो गई ये तेषाम गुणानाम ये उन गुणों का लिंग मात्र जो है महत्व जो है ये लिंगमात्र परिणाम है एक अलग परिणाम है ये और फिर अगली बात है निह सत्ता सत्तम च और जो निह सत्ता सत्तम बताया था अभी पिछले वाक्य में वो अलिंग, अलिंग परिणाम है तो ये दो परिणाम यहाँ लास्ट के अब बता दिए तो कुल चार हुए विशेष अविशेष लिंगमात्र और अलिंग विशेष में सोलह चीजें अविशेष में छह चीजें लिंगमात्र में एक अलिंग में एक कुल चौबीस हुए इन्हीं को पीछे स्त्र में दृश्यम कहा था अब आगे चलिए अलिंग अवस्थायाम अलिंगम न पुरुषार्थो पुरुषार्थो हेतु हो हेतु एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जो अलिंग अवस्था है प्रकृति की अवस्था वो अलिंग अवस्था है उस अवस्था में पुरूषार्थ हेतु न उस अवस्था की उत्पत्ति करने में पुरुष का कोई प्रयोजन कारण नहीं है पुरुष का प्रयोजन कोई कारण नहीं हुआ कि प्रलय अवस्था जो बनाई थी ईश्वर ने सारे जगत को तोड़ फोड़ के प्रलय बना दी उस प्रलय अवस्था में जीवात्मा सत्वरतम से कोई भी लाभ सिद्ध नहीं कर सकता ये कहना चाहते हैं अब वो कोई अयदा नाही उठा सकता बेहोश पडा राहि चुपचाप प्रकृती निष्क्रिय ऐसे परमाण चुपचाप पडेंगे जीवात्मागा चुपचाप बेहोश उस स्थिती जीवात्मा प्रकृती लाभ नाही की पुरुषार्थ हेतु हो न पुरुष का प्रयोजन जीवात्मा का कोयोजन लाभ स्थिती मे हेतू नही कोई कारण नहीं कि इस कारण से नाही ने प्रलय बनाई कि चलो अबस लागा सृष्टी बनायी तो जीवात्मा लाभ उठायगा प्रयोजन बोग औरवर्ग पर प्रलयावस्था बना जीव कोभ नाही क्लिअर आगे चले और खोलते हैं। स्पष्ट करता घा शिकार न अलिंग अवस्था या नो अलिंग अवस्था यां आदव। आदव। पुरुशार्थता पुरुशार्थता कारणं भावती। भावती। तो अलिंग अवस्था की उत्पत्ति में अर्थात प्रलय अवस्था को लाने में पुरुषार्थता कारण नवरुष का कोई प्रयोजन वहाँ कारण नहीं है न तस्या कारण तो इस प्रकार से प्रलय अवस्था का कारण जीव, जीव का कोई प्रयोजन नहीं है न असौ न असौ पुरुषार्थ कृता पुरूषार्थ कृता इती, इती, नित्या नित्या आख्याय आख्याय अब यहां ध्यान देना एक सिद्धांत की बात है जो चीज किसी पर्पज से बनाई गई किसी उद्देश्य से बनाई गई वो तो कारण पूर्वक है यह कारण था इसलिए बनाई जीवात्मा को देखना था इस कारण से आंख बनाई उसको सुनना था इसलिए कान बनाया तो यह तो क्रिएटिड है ये ऑब्वियस नहीं है यह स्वाभाविक नहीं है यह नैमित्तिक है इस निमित्त से इसको ऐसा बनाया गया यह स्वाभाविक नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस परिस्थिति से हम कोई लाभ उठाते हैं वो परिस्थिति अगर क्रिएट की गई बनाई गई है तो किसी कारण से बनाई गई और जब किसी पदार्थ से हम कुछ भी लाभ नहीं ले पा रहे तो वो चीज किसी परपस से नहीं बनाई गई तो इसका अर्थ हुआ वो स्वाभाविक है तो जो स्वाभाविक है वो नित्य होती है इसलिए कहा कि जो प्रकृति की जो अवस्था है प्रलय वाली अवस्था वो स्वाभाविक है वो स्वाभाविक है और ये नैमित्तिक है जगत जो जगत बनाया गया ये योजना से बनाया गया किसी कारण से किसी कारण को दिमाग में रख करके बनाया गया ये बात समझनी है तो न अस पुरुषार्थ कृता इति वो पुरुष के प्रयोजन के लिए नहीं बनाई गई इसलिए वो नित्या आख्याय नित्य कही जाती है वो स्वाभाविक है त्रयाणाम अवस्था विशेषाणाम विशेषाणाम आदौ आदौ पुरुषार्थता पुरुषार्थता कारणम कारणम भवती भवती तो चार पर्व बताए थे गुणों के गुण पर्वाणि विशेष अविशेष लिंगमात्र और अलिंग चार पर्व बताए थे चार में से जो एक पर्व है अलिंग अवस्था वो तो स्वाभाविक है बाकी बच्ची तीन विशेष अविशेष और लिंगमात्र तो कहते हैं त्रयाणाम तो अवस्था विशेषाणाम इन बाकी तीन विशेष अवस्थाओं की उत्पत्ति में इन विशेष अवस्थाओं की उत्पत्ति में आदव उत्पत्ति में पुरुषार्थता कारण अंभव की वरुष का प्रयोजन कारण है तो जैसे लिंगमाना महातत्व व जीवात्मा केभ केले बना की बुद्धिसे निर्णय करेगा म्या करू क्या सही क्या गलत क्या लाभकरी क्या हानिकारक क्या करू क्या नाही करू इस प्रयोजन सहतत्व बनायाग क्रिएटिड है नैमित्तिक आहे व स्वाभाविक नाही बनायाग टूट भीगा प्रकृति नहीं टूटेगी वो बनाई नहीं गई तो ये हो गया महातत्व भी किसी कारण से बनाया गया ऐसे ही 6 अविशेष और 16 विशेष इन सब का बनाने का प्रयोजन है ये सब प्रयोजन पूर्वक बनाए गए इसलिए इसमें पुरुषार्थता कारण है अर्थात पुरुष का प्रयोजन कारण है सच अर्थो सच अर्थो हेतु हेतु निमित्तम निमित भवती अनित अनित आख्याय आख्याय वो जो अर्थ है उसका प्रयोजन उसको हेतु कहते अथवा निमित्त कहते अथवा कारण कहते हैं कि वो आंख से देखेगा कान से सुनेगा बुद्धि से निर्णय लेगा मन से विचार करेगा ये सारा कारण है इसी कारण से वो सब चीजें बनाई गई इसका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कि वो ठीक तरह से देख ले सुन ले समझ ले विचार कर ले इस प्रकार से ये अनित्य कही जाती तीन अवस्थाएं विशेष अविशेष और लिंग मात्र ये तीन अनित्य और जो अलिंग अवस्था है वो नित्य वो स्वाभाविक गुणास्तु गुणास्तु सर्वधर्म सर्वधर्म अनुपातनो अनुपात न प्रत्यस्तमयंते न प्रत्यस्तमयंते न उपजायते न उपजाय देखिये ये साइंस का सिद्धांत है वो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉइड तो यहां पर ये बात लिखिए, गुणास्तु जो मूल सत्वर है मूल द्रव्य गुण सर्वधर्मानुपाति न सभी पदार्थों के अंदर विद्यमान रहते हैं लोहे में सोने में चांदी में अग्नि में पृथ्वी में जल में पेट्रोलियम में हर चीज में वो सतुरे तमही बैठे उशी का रूपांतर और जे प्रलय होती तब येते पदार्थ नष्ट होयंगे परो नाही नष्ट हेल का वे गुण है प्रत्यस्तमय अंत नाष्ट होते इनका एस भी नहीं हो सकता लोप अभाव नाही हो सकता ना उपजाय अंतर ना पॅदा होते मूल द्रवे सदासे सदा व्यक्तीभीर सदा एवढी अतीत अतीत अनागत अनागत व्यय व्यय आगमवती भीर आगमवती भी गुणान्विनी भी गुणान्विनी भी उपजन उपजन अपाय धर्मका, का अपका इव इव प्रत्यवभाषंते प्रत्यवभाषंते इसका कर्ता पद है वो गुणा वो जो गुणा पिछली पंक्ति में था न उसी के साथ ये प्रत्यव प्रत्यवभाषंते है गुणाह कथम प्रत्यभ भाषण ते वतीत कॅसे होते गुण अलिंग अवस्था मे प्रतीत होते हैं उसमें तो अव्यक्ष सूक्ष्म फिर जगत के रूप मे जे आते तब प्रतीत होते हैं। तब उ रूपांतर अनुभूती होती है जैसे रेलगाडी मोटर है खाना पीना भोजन वस्त्र आदी सतुतम ही है जो उको अलग अलग रूप मे प्रती होते हैं। तो कहते है व्यक्ती भी व्यक्ती का अर्थ है वस्तु के रूप मे व्यक्ति है ये व्यक्त है उसका जो व्यक्त है वो व्यक्ती वन युनिट एक वस्तु जो प्रकट है जो दिख रे आख से या ना दिखे परिएशन है अव्यक्त प्रकट हो चुकी है अलग रूप मे महत्त्व है वो भी एक व्यक्ती है जो प्रकट हो चुका है अलिंग अवस्था नाही आहे तो महत् तत्व से लेकर और पंच पंचमहाभूत तक और फिर उसके बाद जितने भी इनके समिश्रण हैं शरीर मोटरगाड़ी आदि आदि मकान खाना पीना भोजन वस्त्र आदि इन सब व्यक्तियों के रूप में वे गुण अतीत अनागत व्यय आगमवती भी भूतकाल में अत अनागत भविष्य में इन कालों में व्यय आगमवती भीर व्यक्ती भीर के विशेषण व्यय माने खर्च हो ना आगम माने बढना इनकम होणा जो घटती बढती वस्तु है। इन वस्तु के रूप मे जो घटती बढती भिस्ती बढती है बनती बिगडती जो भूत भविष्यत मे बनती बिगडतीसी वस्तु के रूप मे गुणान्वयिनी भिर जो गुणो से युक्त राहती वस्तु सत्वरितम जिन वस्तुओं के अंदर विद्यमान रहते हैं वो गुणों से युक्त हैं पदार्थ सारे के सारे टेबल कुर्सी आदि इन पदार्थों के माध्यम से उपजनन अपाय धर्म का उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले घड़ा तो उत्पन्न हो जाएगा और नष्ट भी हो जाएगा मकान बनेगा और टूटेगा कार बनेगी और टूटेगी ये उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले पदार्थ हो गए इस प्रकार से उत्पत्ति विनाश धर्म वाले इव जैसे उत्पत्ति वाले जैसे और नष्ट होने वाले जैसे अब भाषाते प्रतीत होते हैं ये गुण ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे घड़ा बन गया तो कुछ चीज उत्पन्न हो गई ऐसा लगता है और जब घड़ा टूट गया तो ऐसा लगता है कोई चीज चली गई ऐसा लगता है बाकी मूल रूप से वो गई नहीं है सिर्फ रूपांतर हुआ है घड़ा टूट गया ठीकरे बच गए ठीक वो तोड़ो फिर और मोटे मोटे टुकड़े बचेंगे उनको और पीस डालो तो पाउडर हो जाएगा ॲसा लग्न जे खतम होतम नाही हुवा रूपांतरित होुपर्यंत गुण कभी नष्ट होते नाही सिफ रुपांतरित होते राहते इस प्रकार भाषित होते हैं। गुण बनते बिगडते हुएसो बे एक दृष्टांत देवदत्तो देवदत्तो दरिद्रा दरिद्राती जे कहते है देवदत्त जो आहे बिचारा गरीब होता जा देवदत्त जमाने काम है तब यही चलते येलते आजकल सुरेश कुमार दिनेश कुमार लालचंद ऐसे नाम चलते रामनारायण आदि आदी, आदी। सम देवत्त कृष्ण दत्त और विष्णु मित्र ॲसे ॲसे नम चलतेस जमाने का एक नम दे जे बिचारा देवदत्त देव बिचारा गरीब होता जाऊ गरीब होस्मात कस्मात, कस्मात। उसका कारण बे गरीबी खाको मरियते म्रियते गाव गाव किती, किती। उस दो सो ढाई सो गुएी बिचारी कोई बिमारी लगे गोव्या मरती जा रही। हर दो चार दिन एक गाय मर जाती तो बिचारे की गोव्या मरती जाहीर गरीब होता जाही संपत्ती होती ती कितने गौ हैस कितना घोडे है कितने हाथी है कितने ये सब समान येत एक बहुत बडी संपत्ती मान जा वो बिचारा इसलिए गरीब होता जा रहा है क्योंकि उसकी गवे मरती जा रही तो कहते हैं गवाम एव गवाम एवं मरनात्नाथ मरनात, तस् दरिद्रता दरिद्रता न स्वरूप हाना न स्वरूप हान समाधि समाधि बहुत अच्छी बात बताई देखो कह रहे हैं कि वस्तुएं है, कोई नष्ट नहीं होती केवल रूपांतर होता है गौ थी उनको बीमारी लग गई इलाज हो नहीं पाया डॉक्टर को समझ में नहीं आया क्या बीमारी है और गाय मर गई तो ढाई सौ में से एक मर गई दो मर गई 5 मर गई दस मर गई तो गौं मरती जा रही हैं उसकी संपत्ति कम होती जा रही है तो उसके अंदर दरिद्रता आ रही है तो कहते हैं गवाम एवं मरणाक तस्वीर दरिद्रता उसकी दरिद्रता जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ इसी भावना से कह रहे हैं कि गौं घट रही हैं उसकी मरती जा रही है और कम होती जा रही है संपत्ति अब कम हो गई उसकी सिर्फ इतना ही है न स्वरूप हानादिति वो देवदत्त की आत्मा नहीं मर रही है उसमें से 10% परसेंट कटके लॉस नहीं हो गया है वो 100% परसेंट वैसा ही है तो कितना अच्छा सिद्धांत होता है अगर मकान टूट जाए कोई कार टूट जाए तो चिंता नहीं करना वो कार ही टूटी आदमी ठीक ठाक टेंशन में नहीं आनेगा कि भाई संपत्ति नष्ट होगी होगी तो होगी कोई बात नहीं आप तो ठीक ठाक है और कमा लेंगे चिंता क्यों करते हो जब आए थे तब इतनी ढाई गाय साथ लेकर पैदा हुए थे क्या फिर अब दो चार मर्गी दस मर्गी तो क्यों रो रहे तुम्हारी कौन सी थी यहीं आए पैदा होकर जब आए तो खाली हाथ आए थे अब किसी ने आपके हवाले कर दी, अच्छा भाई चलो इसकी देखभाल आप कर लेना और आपने अपना सिक्का लगा दिया कि हां मई मालिक हूं तुम मालिक नहीं हो तुम उसके रक्षक हो उसका मेंटेनेंस करते हो केवल बस संसार मे हर व्यक्ती केली संपत्ती आहेटेनेन्स करण्यासकी देखभाल सुरक्षा वृद्धी करण्या उपयोगा है बस इतनाही उत्सव मलिक हस ओनर नाही आहे असली मलिक नाही आहे क्य जे आयार जब जायगा तबी नाही कुठले जायगा फिर खामखा किंवा दुखी हो रे खामखाको अटॅक आह हाय मे मर्या बीस लाख का नुकसान होई तो बहुत बढ़िया सिद्धांत बताया गाय के मरने से ही उसकी दरिद्रता है वास्तव में उसके अपने स्वरूप का कोई नुकसान नहीं हो रहा आत्मा तो बिल्कुल ठीक ठाक है वैसा ही है इस बात को दुनिया के लोग समझें, और हार्ट अटैक से बचें, अगर ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा तो लॉस होने पर हार्ट अटैक नहीं आएगा आदमी सोचेगा कोई बात नहीं ये तो संसार है होता ही रहता है कभी आ जाता है कभी चला जाता है बस इतनी समह समाधि यही उचित समाधान है सम उचित समाधी समाधान इस समस्या काही समाधान है इस प्रश्न काही उत्तर सई अगे चलते लिंग मािंग अलिंग अलिंग प्रत्यासन प्रत्यासन त्र त्र तत् संसृष्टमसृष्टम विविच्य विविच्य क्रम क्रम अनतिवृत्ते अनतिवृत्ते कहते हैं लिंग मात्रम जो लिंगमात्र है महत्व वह है अलिंग से प्रत्यासन न वो अलिंग के निकट है प्रत्यासन मतलब निकट प्रत्यासक्ति मतलब निकटता तो महत तत्व जो है वो प्रकृति के निकट है क्योंकि पहली क्रिएशन हुई है सबसे पहली वस्तु वही निर्मित हुई इसलिए वो उसके निकट है अत्रश्रिष्टम विविच्य विविच्यते वो प्रकृति में से ही संबद्ध होकर के बाहर आया विविच्यते थे हुआ बना अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ महत्तत्व ठीक है जैसे दूध में से दही बनी तो दही दूध में से निकल कर आई महतत्व सत्वरोम से निकल कर आया प्रकृति से इस तरह से उसके निकट है और पहली क्रिएशन वो है पहली रचना क्रम अनतिवृत्ति क्रम का उल्लंघन न करते हुए अर्थात क्रम को न तोड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप क्रमश पहली चीज वो बनी क्रम के अनुसार फिर क्या बना तथा विशेषा लिंग माश्रेष्ठा संश्च विविच्य विविच्य परिणाम क्रम नियमात परिणाम क्रम नियमात उसी तर चे परिणाम क्रम के नियम से उ क्रम को फॉलो करते हु क्रमानुसार जो छे वो लिंग मात्र मे संबद्ध होकरे प्रकट हुए त्र में संबद्ध होकर के प्रकट हुए उसी में से पैदा हुए ठीक है तो पहले महातत्व बना फिर महातत्व से ये छह चीजें उत्पन्न हुई क्रम से एक अहंकार और पांच तन्मात्राएं आगे परिणाम क्रमनियम आत परिणाम क्रम के नियम से उसी क्रम का अनुसरण करते हुए तथा, तथा। तेषु षु अविशेषेश भूतेन्द्रिया भूतेन्द्रिया संसृष्टा विविच्य विविच्य तो बात चल रही थी तेषु तथा तेजु अविशेषेश उन छे अविशेषों में से भूतेन्द्रिया संसृष्टा विविच्य भूत और इंद्रियां संबद्ध होकर के पैदा हुई प्रकट हुई वो उसमें से आई निकल करके तथा चोक्तम पुरस्ता चोक्तम पुरस्ता ऐसा ही हम पहले बतायी चुके हैं वहाँ से ये चीज बनी वहाँ से ये चीज बनी पहले हम बताई चुके हैं नशेषे नशे परम परम तत्वातरम अस्थितरम अस्थित विशेषाण विशेषाण नो पंक्ति जो बताई थी मैंने आपको प्रश्न के उत्तर में कि विशेषेभ्य परम ये जो 16 विशेष है इनसे आगे नेक्स्ट इनके पश्चात तत्वान्तरम ना स्थिति न्यू एलिमेंट नहीं बनाया गया बस इतने ही लास्ट एलिमेंट इतने ही थे अंतिम पदार्थ इससे और नए तत्व नहीं बनाए गए इसलिए विशेषाणाम नास्ती तत्वांतर परिणाम विशेषों का और कोई तत्वांतर परिणाम नहीं है और की औरि चीज बनायी होई होॉ मेटिरियल ऐसा नहीं बाकी तो सब संमिश्रण मात्र है शरीर बनाना है तो उसको क्या बे स्पष्ट करते तेशाम तू तेशाम तू धर्म धर्म लक्षण लक्षण अवस्था अवस्था परिणामा परिणामा व्याख्यायुषांते व्याख्याय बाकी जो पदार्थ बने शरीर शरीर आदि वृक्ष वनस्पति मकान मोटर गाड़ी टेबल कुर्सी आदि ये सारी चीजें जो बनी है ये तो विशेषों का अर्थात पंच महाभूतों का समिश्रण मात्र है ठीक है और सम्मिश्रण मात्र होने से उनमें धर्म लक्षण और अवस्था परिणाम होते हैं ऐसी व्याख्या आगे की जाएगी ये तीसरे पाद में करेंगे और लगभग सूत्र तेरह होना चाहिए जब तक मुझे ध्यान आ रहा है संख्या तेरा धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता तेन भूतेंद्रियेशु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता बाकी जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम होते तत्वांतर परिणाम नाही होते न्यू न्यू एलिमेंट नहीं बनेगा धर्म लक्षण अवस्था का मतलब घिसना कटना जुडना बढना टूटना बस ही होगा नाही हम अभि प्रयोगशाळा बनते अलग अलग पदार्थ बहुत सारी क्रिया करी यूज की की जो विधी आहे ना हा तत्व बनवाय हा तत्व सहकारे क्या होता है देखि जैसे हमारे पास कच्चा आटा है कच्चे आटे को पानी डाल के गूंथ लिया गूंथ लिया अच्छी तरह अब इतना बड़ा वो बन गया लोंदा सा ठीक है ढेर सा बन गया गूंथा हुआ गीला आटा उसमें से हमने एक पेड़ा निकाला फिर उसको गोल करके चकले पर रखा फिर बेलन से उसको फैलाया फिर उसको उठा के तवे पर डाल दिया तवे पर वो सीकर आए ये प्रोसेस है तो ये जो पेड़ा बनाया आटे का फिर उसको बेल कर लंबा कर दिया फिर उसको उठाकर तवे पर डाल दिया ये तो प्रोसेस है ये कोई नई वस्तु नहीं है वस्तु का जो अंतर आएगा वो आएगा जब रोटी तवे पर पक जाएगी या तो कच्चा आटा था कच्चे आटे को पानी डालकर गूंथ लिया चलो ये भी एक बीच की प्रोसेस है गूंथा हुआ आटा अब गुंथे हुए आटे में एक आइटम हो गई गुंथा हुआ आटा ठीक है दूसरी आइटम हो गई रोटी पकी हुई रोटी अब जो बेली हुई रोटी है ये कोई हम नई चीज नहीं मानते इसको अलग नहीं मानते ये तो रोट, आटे से रोटी तक की यात्रा में एक बीच की प्रोसीजर है बीच की एक पोजिशन है इसको अलग पदार्थ नहीं मानते <coughs> तो हम गिनते किसको है पदार्थ भाई आटे से रोटी बनी ऐसे ही गिनते तो आटा एक चीज हो गई रोटी दूसरी चीज हो गई प्रोसेस का निषेध नहीं है पर उसको एक स्वतंत्र अस्तित्व वाला पदार्थ नहीं मानते इसी तरह से प्रकृति से जब महत्व बनाया ईश्वर ने तो वहां भी प्रोसेस तो की है जैसे आटे से रोटी तक की पोजीशन लाने में बीच में प्रोसेस तो हुई है न ऐसे ही प्रकृति से महातत्व तक पोजिशन में पहुंचने के लिए बीच में प्रोसेस तो बहुत सारी चली पर उसको एक स्वतंत्र पदार्थ नहीं माना जब एक अच्छी सी चीज बन के सामने आ गई जिससे हम कोई प्रयोग सिद्ध कर सकते हैं कोई प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं डिसीजन लेने का अब उसको एक नाम दिया कि हाँ अब ये एक आइटम बन गई फिर उसमें और कुछ समिश्रण कर, कर आके कुछ प्रोसेस की तब जाके अहंकार नामक एक पदार्थ बना तो प्रोसेस तो हर जगह है पर जब कोई ऐसी चीज बन जाए जिससे कोई लाभ उठाया जा सके कोई प्रयोजन सिद्ध किया जाए तब उसका नाम हम तत्वान्तर रखते हैं कि एक अलग तत्व बना तो पंच महाभूत से प्रोसेस करके कोई अलग पदार्थ नहीं बना इसलिए तत्वंतर परिणाम का निषेध किया प्रोसेस तो सभी जगह है समज मेद समजा बनात ईश्वर पंच महाभूत कोण कोई, कोई आप पूछे आपण क्या उत्तर देणे नाही इतना उत्तर नाही देते वोटी वो कससे बनती आहे तो आप क्या उत्तर देते? आटे से बनती। इतना ही तो आपसाते आटे से बनती है, तो आपने एक आटे को बनाने का मुझे नहीं बज नाही बोल रहा हूं कि पंच महाभूत तक आकडेही कार्य पदार्थ बनना बंद बन किया खम करारे हा क्यू नाही मानते कि इलिनते इनमेंट भिन्न गुण नाही है तनवात्राओ महाभूतो मे कुठ भिन्नता है बहुत सारी भिन्नता पकड नाही पाह वो स्पष्ट भिन्नता नहीं है, आहे में और महाभूतों में स्पष्ट भिन्नता है, है हम दुसरा उदाहरण हायड्रोजन ऑक्सिजन दोन मी ठीक आहे गुंधर मध्ये भिन्नता है वो नाही चलेग यहा वी चले आपत्ती आहे दृष्टांत परत्ती हो गलतो दृष्टांत आपड्रोजन मे ऑक्सिजन मे जला का गुण था हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जलती है ऑक्सीजन जलने में सहयोग करती है बुझाने का गुण तो दो में से किसी में भी नहीं है। अब दो को मिक्स करके पानी बना दिया अब पानी आग को बुझा देता है आप यह कहते हैं तो इसमें नए गुण आ गए गुण। हमको तो इस पर भी अबेक्षा है ये उदाहरण ही गलत है आप ये मानते हैं कि बुझाने का गुण ना ऑक्सीजन में था ना हाइड्रोजन में था और पानी बनने के बाद वो बुझाने का काम कर रहा है हमको इसर यापत्ती आहे की जबाने का गुण ना हायड्रोजन मे ना ऑक्सिजन मे फे अभावसे भाव क्या हुआ क्या अभावसे भाव की उत्पत्ती ही फेर पनी हम यख्या गलत है जो आपन मे बुझाने का गुण नाही था ऑक्सिजन मे न गलत हैल अगर नहीं था तो पनी मेसे आयात दे ना फिजिक्स को लॉ उत्तर आया क्या अभाव से भाव की उत्पत्ति मानते हैं आप पता चलेगा अगर पानी में बुझाने का गुण है तो सिद्ध है कि वो कहीं ना कहीं कारण द्रव्य में था क्योंकि जो, जो पानी में अग्नि तो होता है क्योंकि एक एक पदार्थ आइड्रोजन अग्नि होड्रोजन बोलेंगे कहीं ऑक्सीजन बोलेंगे इसलिए मैं कह रहा था दर्शन की भाषा में दर्शन की भाषा कई प्रयोग करे वो फिजिक्स को यहां ना जोड़े नहीं तो आप लग जाएंगे पर उत्तर तो उत्तर का प्रश्न का उत्तर यह है प्रश्न का, का उत्तर प्रश्न का उत्तर यह है नहीं। नहीं। हम फिजिक्स की भाषा बोलते हैं चलो दर्शन की छोड़ो फिजिक्स की भाषा में हाइड्रोजन में भी बुझाने का गुण नहीं था साइंस वालों के मतानुसार जलाने का गुण था जलने का गुण था बुझाने का नहीं था ऐसा वो कह रहे हैं फिजिक्स वाले ऑक्सीजन में जलाने का सहयोग करने का गुण जलने में सहयोग करने का गुण है हाइड्रोजन जलती है ऑक्सीजन जलाती है बुझाने का गुण किसी में नहीं है। तो मेरा पहला ऑब्जेक्शन यह है कि जब उन दोनों को मिक्स करके पानी बना तो जब वो गुण कारण में ही नहीं था तो कार्य में कहां से आया पहले तो इसका जवाब दीजिए फिजिक्स वालों को यह जवाब देना या फिर अपनी व्याख्या गलत स्वीकार करो या तो अपना सिद्धांत गलत स्वीकार करो या व्याख्या गलत स्वीकार करो एक गलती तो जरूर है जब सिद्धांत कहता है कि जो गुण कारण में नहीं होते वो कार्य में नहीं आ सकते अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है फिजिक्स को यह सिद्धांत स्वीकार है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है जब यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया तो न्यायदर्शन कहता है फिर आप निगर में आ रहे हैं अपनी बात का स्वयं खंडन कर रहे हैं ये निगर कहलाता है अपनी बात का स्वयं विरोध करना एक सिद्धांत आप स्वीकार कर चुके हैं कि कारण में जो गुण नहीं होते वो कार्य में नहीं आ सकते क्योंकि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि बुझाने का गुण ना हाइड्रोजन में था ना ऑक्सीजन में था और पानी में फिर आ गया ये कहां से आया इसका उत्तर देना आपको वो नहीं आपके पास इसलिए आपको यह भाषा बदलनी पड़ेगी व्याख्या बदलनी पड़ेगी और यह कहना पड़ेगा कि हाइड्रोजन में या ऑक्सीजन में दो में से किसी में वो बुझाने का गुण भी था जो कि उसमें दबा हुआ था छुपा हुआ था जब दोनों को एक विशेष अनुपात में मिक्स किया गया H2O टू हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक जब इस रेशो में मिक्स किया गया तो वो गुण इसमें उद्बुद्ध हो गया बुझाने वाला था उसी में यह व्याख्या करनी पड़ेगी तब आपके सिद्धांत की रक्षा कर पाएंगे आप नहीं तो आप कंट्रेडिक्शन में फिजिक्स वाले <laughs> देखो जवाब तब समझ में आया कि नहीं आया नहीं, नहीं आया ये तो समझ में आया कि अभाव से भाव नहीं होता नहीं वो तो ठीक है अगर ये ठीक है तो इसका जवाब दीजिए अग्नि में पानी में बुझाने का गुण कहां से आया उसका उत्तर दीजिए जब न हाइड्रोजन में था न ऑक्सीजन में था फिर कहा से आया इस पर चर्चा करेंगे जरूर हाँ जरूर कीजिए सोचिएगा इस पर मेरा जो प्रश्न मूल है आपका प्रश्न ये है कि जैसे मैंने कहा कि आटे से रोटी बनी तो हमने एक आटे वाली मुख्य पोजीशन को लिया एक रोटी वाली को लिया बीच वाली को वस्तु नहीं गिना ठीक है नहीं वो ठीक है सब तो हम अभी उत, उत्तर इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ऐसा पदार्थ हमने देखा नहीं अभी शरीर में रहते हुए देखेंगे तो पता चलेगा उस वक्त तो अभी कैसे समझे इसको ये अंतिम ही है देखो जब आप दो तत्वों का अंतर समझेंगे तब इस प्रश्न का उत्तर समझ में आयेगा कि इससे अगला नया तत्व क्यों नहीं बना नया तत्व क्या होता है उसकी पोजीशन अभी पकड़ में नहीं आ रही आपको वो पकड़ में आएगी तो आपके प्रश्न का उत्तर समझ में आ जाएगा सौरजन में भी तो जैसे आटे और रोटी में दो वस्तु हम अलग अलग गिनते हैं ये दो अलग अलग क्यों गिनते <coughs> आटे के अपने गुण है रोटी के अपने गुण हैं दोनों के गुणों में भिन्नता है कुछ भिन्नता है कुछ समानता भी है हर दुनिया की वस्तु कुछ समानता होती है कुछ भिन्नता होती है 100% कोई भी पदार्थ समान नहीं होता दो पदार्थ कभी भी 100% एक जैसे नहीं होते और 100% अलग भी नहीं होते हर दो द्रव्यो में कुछ न कुछ समानता और कुछ न कुछ, कुछ भिन्नता होती है तो ये जो कारण कार्य सिद्धांत है उसमें ऐसा बताते हैं कि एक कारण द्रव्य है उसके कुछ अपने विशेष गुण है उसमें कुछ प्रोसेस करके नई चीज बनेगी उसमें कुछ अन्य विशेष गुण और आ जाएंगे तब उसको हम नया पदार्थ मानेंगे ठीक है और यदि कुछ दो चार चीजों को आपस में मिक्स करके रख दिया तो उसको हम नया तत्व नहीं मानेंगे ऐसा ऋषियों का सिद्धांत है ऐसा साइंस का सिद्धांत है ऐसा सारी दुनिया का सिद्धांत है धागे को हम अलग मानते है कपड़े को अलग मानते है पर कपड़ा बुनते समय बीस पचास धागे लगा दिए और अभी बाकी कपड़ा बुनना बचा हुआ है इसको हम कोई वस्तु नहीं मानते क्योंकि इसमें अपने कोई वो विशेष गुण प्रकट नहीं हुए जो या तो अकेले धागे में थे या फिर कपड़ा बुनने के बाद जो बने हुआ कपड़ा उसमें जो विशेष गुण आएंगे इस बीच की अवस्था में कोई नए विशेष गुण नहीं आए इसलिए हम इसको नया पदार्थ नहीं मानते ये दृष्टान्त है मेरे बात को समझाने का जैसे इस बीच वाली स्थिति को हम नया पदार्थ नहीं मानते ऐसे ही महाभूत बनने के बाद कोई और अगली स्थिति ऐसी नहीं आ रही जिसमें हम नया पदार्थ माने कोई नये विशेष गुण प्राप्त नाही हो रहे इसलिए नये पदार्थ नाही मनाश्रण माना, माना। पद्मा ज्ञान विज्ञान से या ईश्वर प्राप्त जो विज्ञान विज्ञान पुरुषार्थ करता है वंच महामहातो तक ईश्वरने गिना दिले यहा तक की कार्य पदार्थ बनाये वैसेने बनाये परंतु पराकाष्ठा है ज्ञान की विज्ञान की पुरुषार्थ है शक्ती है जे शायदे बाधा होगा वगैरे पीछे वी जा सकता किती परिस्थिती समाधी लगा बाकी बिना समाधी से, के से पीछे पंच महाभूतो चे पी सूक्ष्म तक ठीक अलिंग तक ठीक हक सीमा तक जा सकता पंच महाभूतो कौन सी थोडी सी मोटी जो भी हो, ईश्वर नम नाही लिया होगात्म मे आता अच्छा प्रसंग नहीं आता होय ठीक है। तो क्या, सार क्या सार्व गुण हैसे महत्त्व बना या कार्यपदार्थ शब्द आदी जो पंच महाभूत वी कार्य पदार्थ उगे बने वी कार्य पदार्थ हैस नाही पदार्थ परंतु जो जीवात्मा की सीमा है सूक्ष्मता तक घुसने की वो पंच पंचमहाभूतों तक बाध्य हो जाती है बिना ईश्वर के समाधि का जो विशेष विद्या है उसको पढ़े बिना उसकी सिवाय तो वहां तक भी वो जा पाएगा जैसे अभी ठीक है ठीक है बिना समाधि के वो पंचमहाभूत तक समझ लेगा पंचमहाभूत तक नहीं जाएगा उससे थोड़ी सी पीछे हो। अच्छा ठीक है जैसे घड़ा बना हुआ है यहां तक वो समझ लेगा मूल पृथ्वी को भी देख लेगा वो मूल पृथ्वी पिंड को भी देखता है खेत में मट्टी देखता है यहां तक भी पहुंच जाएगा तो इससे सार सार ये निकला कि विशेष विशेष इसलिए विशेष कहा है उन्होंने वहां तक कि तत्व बनता है उसके आगे तत्वांतर नहीं बनता है ये व्याख्या आध्यात्मिक करना पड़ता है उसको देखने के लिए बिना योग विद्या के आप पंचमहाभूतों से थोड़ी सी मोटी अवस्था तक तो जा सकते हो शायद ये सीमा रेखा खींची होगी ईश्वर ने आप तो आपक्ष्मता की बात कर रहे हैं पीछे नहीं जा सकता बिना समाधी सूक्ष्मता हैर न्याया तत्व बनना तत्वांतर जो बोला इं अंतिम पंच महाभूत हा उत्तर पूरा अभि स्पष्ट नाही हुआ आपने जो बो इस, इस प्रश्न का उत्तर नाही बन रहा आगे ईश्वर नया तत्व नाही बनाता इसका बना सब कुठ ह परंतु बनात नया तत्व नहीं माना, प्रश्न येतो ये तत्व ये क्यो नाही मना जे शरीर बना शरीर ईश्वरने बना मनुष्यने द्रव्य हैस न्याया तत्व क्यो नाही मनासिक मूल प्रश्न येतात उत्तर देणारको न्याया तत्व क्यो नाही मन रे जब की ईश्वरी बना रहा मैन उत्तर द्यामे वय गुण नाही आय जो मेहना च पकड नाही रे आपण चहाता जो आप पकड रे जो मी कहना चु वकड नाही पाहू हर द्रव्य मे आपष गुण होते तबी तो वहचान जा विशेष गुण ना होईगा आपने महत्त्व कोर अहंकार कोचान आप भिन्न गुण हे ना तबी तो उत्तर पहिचान होती तो वो पहचान वाले जो विशेष गुण है, वो महातत्व में आए उनसे अलग गुण अहंकार में आए उससे अलग गुण तन्वात्राओं में आए उससे अलग गुण पंचमाभूत में आए उससे अलग गुण और चीजों में नहीं आए शरीर में इसलिए उसको नया तत्व नहीं माना नहीं अलगता तो आप क्या बोल रहे है जो दिख रहे हैं वो अलगता है वो तो वैसे भी है कारण में विद्यमान तो है अलग नए तो नहीं बने नहीं नहीं शरीर जो है ये ये पृथ्वी एक पृथ्वी नहीं है ये, ये पृथ्वी के पांच भूत पृथ्वी जल अग्नि पांच भूतों के सम्मिश्रण करके उससे डिफरेंट आइटम है इसको आप पृथ्वी नहीं कह सकते ना आप जल कह सकते तो अलग हुआ कि नहीं हुआ? अलग हुआ तो मैं यह कह रहा हूं कि यह अलग तो सिद्ध हो गया अब इस पर इतना प्रश्न बचा रहा कि इसको नया तत्व क्यों नहीं माना यह था ना आपका सवाल पृथ्वी तक तो आपने तत्व माना जल को भी अग्नि को भी पंचमूत को अलग अलग तत्व माना क्यों अलग माना क्योंकि उनके गुण तन्मात्राओं से भिन्न है तन्मात्रा को अलग क्यों माना गुन उसके गुण अहंकार से भिन्न है जिन गुणों से उसकी पहचान होती है तभी हम उसको अलग पदार्थ मानते हैं तो जब अहंकार तन्मात्रा आदि की पहचान अलग अलग हो रही है अपने विशेष गुणों से पंचमाभूत की भी हो रही है उसी तरह से शरीर की भी हो रही है अपनी अलग पहचान हो रही है इसको हम सीधा सीधा पृथ भी नहीं कह सकते सीधा सीधा जल भी नहीं कह सकते तो जब इसकी अलग पहचान हो रही है तो इसको भी तत्वांतर कहना चाहिए यह था आपका प्रश्न हमने कहा कि इसको तत्वांतर इसलिए नहीं कहा कि जो गुणों की भिन्नता तन्मात्रा और पंचमाभूत में है वैसी भिन्नता पंचमाभूत और शरीर में नहीं है इसलिए इसको तत्वांतर नहीं माना जबकि तन्मात्रा और पंचमाभूत को तत्वान्तर माना क्यों माना उसके अपने डिफरेंट बिल्कुल ही डिफरेंट गुण है डिफरेंट यहां भी है और उतने डिफरेंट नहीं है यह बात मैं कह रहा हूं वो आपकी पकड़ में नहीं आ रही डिफरेंट तो हर चीज में नहीं तो पहचाने के वही कह रहा हूं ना अपेक्षा से ही समझना है कि जितना डिफरेंस तन्मात्रा और महाभूत के गुणों में है उतना डिफरेंस महाभूत और शरीर के गुणों में नहीं है इसलिए इसको तत्वंतर नहीं माना इसको सम्मिश्रण मात्र कहा बस कि वही द्रव्य आपस में मिक्स करके रख दिया जैसे आपने चार डिब्बे रखे एक में मूंग की दाल एक में चने की दाल एक में मसूर की दाल और एक में उड़द की दाल वो अलग अलग डिब्बे रखे थे एक थाली ली और एक एक मुठ्ठी सारी दालें उठाकर उसमें मिक्स कर दी अभी कोई नई चीज थोड़ी है चार दालों का सम्मिश्रण कर दिया एक थाली में बस इतना ही तो किया कोई नई आइटम थोड़ी बनी है इससे यही यही है तो देखें हम ये भी पंच मिला है, तो बस भटक गो बाय कहना चटक रे वकड रहा हा क्या बोल कुठ विशेष विशेषता है ईश्वरती बाकी किती मनुष्य ॲस नाही समाधी मे दि जैसे दिश्वर दृष्टिकोण कोणत्या दिखती हैस नग रखा में भी जो है व्यवहार मे चिजे ही मी स्वीकार करी पकड रि जित डिफरेन्स दो तत्व मे उतना डिफरेन्स इन दो मेसिये जी आपण की भिन्नता तो हर चो मनुष्य शरीर उन्न भिन्नता है। भिन्नता तो हर एक चिजे निषेध नाही कर जित भिन्नता ऋषिओ अनुसार जितनी भिन्नता वो तन्मात्रा और वनमाभूत के गुणों में मान रे उतनी भिन्नता पंचमाभूत और शरीर के गुणो मे नाही मन रेवा नाम नाही रखा स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण लिखाय ना आखरी, आखरी लाईन मे लिखा पंक्ती मेसे आगे, आगे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है तत्वा परिणाम नाही है स्पष्टीकरण द्या तो येत पंक्ती मे बाहना चिश्रण मात्र है बस और उस सम्मिश्रण मात्र से थोड़ी सी उसमें पोजीशन चेंज होती है जब इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तब शायद समझ में आएगा आपको धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जब समझेंगे तब आपको यह बात स्पष्ट होगी तो धर्मावस्था लक्षण परिणाम इनमें नहीं है जिनमें उनमें उसे? भी है उनमें भी हैं उनमें भी हैं जो चीज बनती है उसमें सब में होंगे हाँ पर वो तो सूक्ष्म है वो समझ में नहीं आएगा जब तक जब तक आप स्थूल वस्तु को नहीं समझेंगे तब सूक्ष्म क्या समझ में आएगी नहीं, जैसे जे अभि राग द्वेष इतका प्रवचन रे करते आगे करेगे ना इसके बोला ना आगे समजायला हर सारी बा एक जगा नाही समजा सगळे सारी बातो का टॉपिक नाही आहे या टॉपिक नाही क्यो नाही आयगा हर चो च एक आदमी आकती व दुसरे कोमने मेहनत की आपण मेहनत करी पडेगी हम्म तीस सहा लगा तीस सर्व क्यो नाही आयगा समजा खूप आयगा पर हर चीज एक दिन मे आयगी एक घंटे नहीं आएगी, वो कठीण चीज है, उस पर पचास बार सोचना पडेगा तब क्लिअर हो नहीं, मेरा प्रश्न इतकाही लिखा ह्या टेक्निकल क्या शब्द लिखा हा लिखाय ना पंक्ती लिखा किसो नव नाही मना पंक्ती मे लिखाय और लिखा है की व्हा पर धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही मना जाता तत्वातर परिणाम नाही मना जाता इसी पंक्ति में तो लिखा है अभी उस धर्म लक्षण की व्याख्या आगे करेंगे तो आगे करेंगे अभी नहीं आएगा समझ में आगे आएगा ठीक है जी चलिए सूत्रार्थ हो ही गया और एक प्रश्न थे और बोलिए अगर ये पुरुषार्थ का हेतु नहीं है प्रलयावस्था जी तो फिर प्रलयावस्था क्यों बना पाष्टी ये करता है कि जीवात्मा सृष्टि में जन्म लेता है कर्म करता है फल भोगता है वो थक जाता है जन्म ले ले करके थक जाता है दुखी हो जाता है और वो कहता है बस अब मैं बहुत थक गया हूं मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी चाहिए मुझे अब और काम नहीं करना थोड़ा विश्राम चाहिए चाहे आप मुझे बेहोश कर दो पर मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता चाहे बेहोश कर दो चाहे छुट्टी पर भेज दो पर मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता मैं तंग आ गया हूं इस ऑफिस के काम से तो ईश्वर सृष्टि का प्रलय कर देता है और प्रलय करके उसको बेहोश कर देता कहता ठीक है अब तुमको ऑफिस नहीं जाना थोड़े दिन ऑफिस बंद रखेंगे तुमको कहीं नहीं जाना तुम बेहोश पड़े रहो तो अब बेहोश कर दिया तो प्रलय का मतलब है कि काल में जो वो कर्म करता था फल भोगता था सुखी होता था दुखी होता था इस चीज से वो तंग आ गया बोर हो गया तो कुछ देर के लिए उसका यह काम बंद करना पड़ेगा तो प्रलय आ तो वो काम बंद हो गया तो उसकी इच्छा पूरी हो गई चलो जान छूटी ऑफिस इस स्थिति में जीव आत्मा ने प्रकृति से कोई सीधा लाभ नहीं उठाया केवल यहां पर जो वो प्रकृति से लाभ उठा रहा था वो बंद कर दिया उस लाभ में लाभ भी था और हानि भी थी चालू सृष्टि में सुख भी मिल रहा दुख भी मिल रहा ठीक है ना पर वो कहता है मैं बहुत दिन कुछ दिन के लिए इसको बंद करना चाहता हूं मैं अपनी दुकान बंद करना चाहता हूं मैं अभी कुछ काम नहीं करना चाहता जॉब बंद करना चाहता हूँ जब उसने जॉब बंद कर दी तो उसको ऑफिस से या दुकान से या बिजनेस से कोई फायदा तो कुछ नहीं हो रहा इस अभिप्राय को इस पंक्ति और सूत्र में कहना चाहते हैं कि जब प्रलय अवस्था होती है तब जीवात्मा सत्वरेतम से कोई सीधा लाभ नहीं उठाता केवल उसके अटैचमेंट से छुट्टी हो जाती है बस इतना इसलिए जीवात्मा ने कोई लाभ तो उठाया नहीं इसलिए वो स्वाभाविक हर वस्तु की कोई ना कोई अपनी स्वाभाविक स्थिति तो होगी तो प्रकृति की स्वाभाविक स्थिति क्या वो प्रलय अवस्था है और ये कारण पूर्वक बनाई गई है सृष्टि मट्टी पड़ी है खेत में ये उसकी स्वाभाविक अवस्था है और मट्टी उठाकर घड़ा बना दिया तो घड़ा स्वाभाविक नहीं है ये क्रिएशन है किसी पर्पज से बनाया गया जैसे मिट्टी और घड़े की स्थिति है ऐसी प्रलय और सृष्टि की स्थिति है सृष्टि तो कारण पूर्वक बनाई गई घड़े के समान और जो प्रलय अवस्था है वो मिट्टी के समान है ओरिजिनल बात कहना चाहता इसमें आ, नहीं? वो तो वो तो से बात में थकता जरूर है, हा नहीं है थकता है, ब होता है, दुखी होता है, सुखी होता फीलता व बिखर नाही जाता नष्ट होता येतीमांसिय थकता जित सुना अब तक थकने महसूस अनुभूती कोन करता जड्याचेता थकने थकान क्या च फीलफ टायर्डनेस फील टायर्डनेस फील ज पदार्थ है चेतन चेतन करता ना मे नाही बाज जीव की चल रहाश्वर चल रहा मे थक गा थक गे काम कर शरीर थका या आत्मा थका थकता तो शरीर है मेरे ख्या शरीर तर जड थकन फील है थकान तो शरीर तड फील जड मे होती नाही शरीर थक गा जो होता हैको आत्मा को? थकान का मतलब क्याख्या करो थकान किसको? कहते थकान कहते अवयव है कुर्जे है, है काम करणार बंद कर हो है। जो पहले काम इसको थकान नाही मे थक गा कार कहती मै थक गु मी आरोप अध्यारोप राहता नाही तो थक एक फीलिंग काम है एनर्जी लेवल डाउन होने से वो जीवात्मा की फीलिंग बदलती है जितना वो चुस्ती महसूस कर रहा था सुबह उठने पर दिन भर काम करने के बाद शाम के आठ बजे वो इतनी महसूस नहीं कर रहा तो ये तो अनुभूति का नाम है थकान चुस्ती और थकान अनुभूति का नाम है ये तो प्रोसेस है कि एनर्जी लेवल डाउन हुआ इसलिए वो थकान की महसूस कर रहा है एनर्जी लेवल अप हुआ इसलिए चुस्ती महसूस कर रहा है चुस्ती और थकान तो महसूस करने का नाम है और वो महसूस करती है चेतन वस्तु जड़ वस्तु महसूस नहीं करती है उसमें अवयव घटते बढ़ते हैं अवयव घटते बढ़ते हैं ये जड़ वस्तु में होता है लेकिन फीलिंग तो चेतन की है और थकान तो फीलिंग का नाम है तो अनुभूति है तो अनुभूति तो चेतन करेगा इसलिए जीवात्मा थकेगा जीवात्मा नहीं थकता है अभी तो यही बताया थकान उसकी अनुभूति सिर्फ फिर वही बात आप फिर हट कर रहे हैं बात नहीं कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा थकान को पहले डिफाइन करो थक कि शरीर इंद्रिया ये जिस, ग, गती से जिस गती करते काम नाही करते नाही थकांची परिभाषा गलत है शरीर इंद्रियामण येतो प्रोसेस है ये थक की परिभाषा नाही हा जबो श्रम होता है क्लात होती है तब क्लात क्लात जो बोला ना अर्थ बोलिये क्लांत का मतलब क्या थकनाकना थकना क्या शरीर इंद्रियामण का शक्ति घट जो थकती आहे आयुर्वेद नाही अभि थकने परिभाषा नाही खोली आपने शब्द फिर प्रयोग कर दिया, दूसरा शब्द बदल दिया, उसको डिफाइन नहीं किया आपल्या घटा इस सकते सुख दुःख जे सुख दुख की भावना भी शरीर कोतन कुठे होती वी मी कहूस निषेध नाही करतो कहते सुख दुःख जण अपमनो थकना रिंगम या कुछ देखिये आप जब तक परिभाषा नहीं करेंगे दिखे दिखे आपकी समस्या हल नहीं होगी थकान एक अनुभूति का नाम है इस परिभाषा को पहले पकड़ो मैं थकान महसूस कर रहा हूं महसूस तो मैं कर रहा हूं ना आत्मा कर रहा है शरीर थोड़ी कर रहा तो क्यों थकान महसूस कर रहा है कि शरीर की शक्ति घट गई है जो सहयोग शरीर की शक्ति का आत्मा को मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा है घट गई शक्ति आत्मा को वो सहयोग नहीं मिल रहा है इसलिए वो कहता मैं थक गया हूं तो सारी थकान की जब ऐसे एक जन्म मतलब उसने दिन भर आठ घंटे काम किया शक्ति घट गई उस घट जाने से उसको महसूस हुआ कि अब ये शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा है ठीक है तो ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा तो मैं अभी थक गया हूं तो वो कहता बस अब मैं नहीं करूंगा ये काम मैं अब सोऊंगा आराम करूंगा ताकि मेरी शक्ति वापस आ जाए और यह मेरी चुस्ती फिर वापस महसूस करने लगूं फिर मैं अगले दिन काम करूंगा अब तो मैं थक गए अब मैं सोगा जैसे शरीर की शक्ति घटने से जीवात्मा को महसूस होता है कि अब मेरे काम का नहीं है यह शरीर अभी रेस्ट करूंगा फिर काम का होगा इसी तरह से एक जन्म उसने दुख भोगा फिर दूसरे जन्म में दुख भोगा उसकी भोगने की भी तो शक्ति लिमिटेड है या नहीं इसका उत्तर दीजिए जीवात्मा सुख भोगता है चलो अनुभूति तो जीव करता है सुख की भी और दुख की भी तो सुख आ रहा है उसने फील किया दुख आ रहा है वो भी फील किया ये जो फीलिंग करने की जो उसकी कैपेसिटी है अनुभूति करने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है वो लिमिटेड है परंतु बस बस बस इतना ही पूछा है आगे नहीं वो लिमिटेड है उसकी एक दिन लिमिट आ जाती है फिर वो कहता है बस अब मैं और नहीं भोग सकता मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए मुलगा कुठ देर के लिए इस काम को बंद करणार अगे नाही भोग सकता अल्पशक्तीम होई भोग सकता मुक्ती मे अनंत काल तक नाही सकता जब की कोण समस्या नाही ती मुक्ती मे दुख नाही दुःख नापसंद आहे सुख तो पसंद है ना मुक्ती मे सुखही मिळता हमेशा वी रया विचार व्हा तो, तो, तो कोण शरीर जे व लिमिटेड गया गो मुक्ति का आनंद भोग भोग के भी थक गया तो यहां संसार में दुःख भोग कर क्यों नहीं थकेगा वगैरे लिमिट इकतीस दिश्न कित लिमिटे अलग प्रश्न है, कि लिमिट, है लिमिट है लिमिटेड मी वहसी भोगने लिमिट है चार अरब बत्तीस करोड तक इस लिमिट मे थक जाता व आनंद भोग रहाख नाही भोग रहा सृष्टी मे दुःख भोग रहा दुख भोगने की क्षमता उसकी कम है सुख भोगने की अधिक है दुख को बिल्कुल नहीं चाहता सुख को चाहता है जिस चीज को व्यक्ति चाहता है उसको अधिक देर तक भोग सकता है जिसको नहीं चाहता उससे थोड़ी देर में थक जाएगा आप दस घंटा छाया में बैठ सकते हैं धूप में एक घंटा नहीं बैठ सकते क्योंकि उसको अनुकूल नहीं है दुख अनुकूल नहीं इसलिए जल्दी थक जाएगा एक सृष्टिकाल नहीं थक जाएगा और वहां छत्तीस हजार सृष्टिकाल तक भी भोग लेगा सुख सुख भोगने की क्षमता ज्यादा है उसकी दुख से उसको बहुत घबराहट होती है सुख से उतना अच्छा नहीं लगता जितना दुख से घबराहट होती है तो सारे काल में दुख भोग भोग कर वो तंग आ जाता है उसकी क्षमता पूरी हो जाती है और दुख भोगने की और जन्म लेने की वो क्षमता पूरी हो जाती है तो ईश्वर से कहता है बस आप मुझे इस काम से छुट्टी दो मैं और दुख नहीं भोगना चाहता मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए मतलब इस काम से कट ऑफ कर दो मुझे जन्म लेना सुख होना दुख होना इस काम से कट ऑफ कर दो तो ईश्वर कहता ठीक है अब मैं प्रलय बना देता हूं और तुम्हें इस काम से कट ऑफ कर देता हूँ तुम चुपचाप पड़े रहो अलग अलग होगी वैसे जीवात्मा की ओरिजिनल क्षमता सबकी बराबर है ओरिजिनल क्षमता सबकी बराबर है क्योंकि सारे जीवात्माए एक जैसी हैं ऐसा लिखा है दर्शन ने मूल रूप से जीवात्माएं सारी एक जैसी है सबको सुख चाहिए दुख किसी को भी नहीं चाहिए तो इसलिए प्रलय काल में जीवात्मा को ईश्वर कट ऑफ कर देता है कि अब तुम प्रकृति से छूट जाओ तो उस प्रलय अवस्था में जीवात्मा प्रकृति से कोई सीधा लाभ नहीं ले रहा इस बात को कहने के लिए कहा कि यह स्वाभाविक है नित्य है इसमें पुरुषार्थ कारण नहीं कुछ लाभ नहीं ले रहा वो हो। पर जब सृष्टि बनती है तो लाभ लेता है इसलिए इसके लाभ लेने के लिए बनाई गई तो पुरुष का प्रयोजन यहां कारण बन गया ते उसको निर्णय लिना तो ईश्वर चलो तुम्ही निर्णय लिनात्व बनातपज बनातत्व ठीक आहे बाकी चिंतन करे धीरे धीरे आयगा समजे कोई चीज कठीण होती जलदी नाही हाती उस लगत बार बार सोचना पडता पोग सूत्र अप बीस और पडले भूमिका व्याख्यातम्यातम दृश्य अथ अथ द्रष्टु द्रष्टु स्वरू स्वूप आरभ्यते आरभ्यते वैज्ञानिक लोगों को ये रिसर्च होती है कोण दो दिन में नहीं होती वर्षों तक लॅब में सर हो सारा दिन बैठे राहते इतन एक्सपेरिमेंट करते रोटी खाना भूल जाते को उनसे कम छोटा सब्जेक्ट थोड़ी है इसको समझना में एक घंटे में थोड़ी आ जाएगा इसमें 20 साल लगेंगे बहुत चिंतन करना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी ठीक है चलो आगे पढ़ते रहेंगे सोचते रहेंगे इस पंक्ति में क्या लिखा है इदम आरभ्यता ठीक ही जो है हाँ वो भी है ना भी, भी का म होना चाहिए मिदम हाँ वो ठीक बात कहते हैं इस पंक्ति में व्याख्यातम दृश्य दिर्ष्य दृश्य की व्याख्या कर दी हमने पिछले दो सूत्रों में जगत की अथ अब द्रष्टु स्वरूप अवधारणार्थम द्रष्टा के स्वरूप का जीवन कराने के लिए इदम आरम्भ थे ये सूत्र बनाया जाता है अगला द्रष्टा का स्वरूप बतलाएंगे सूत्र 20 बोलिए द्रष्टा दृष्टा दृषिमात्र दृषिमात्र शुद्धोपी शुद्धोपी प्रत्यनुप्य प्रत्यानुपश्य अब द्रष्टा जीवात्मा के स्वरूप को बतला रहे हैं बहुत बढ़िया चीज है यह समझने जैसी चीज है दृष्टा देखने वाला दर्शन शास्त्र में देखने वाले का अर्थ सिर्फ आंख से देखने वाले तक सीमित नहीं है मोटी व्यवहारिक चालू भाषा में तो देखने वाले का अर्थ है जो आंख से देख रहा है सुनने वाला मतलब कान से सुन रहा है उसके लिए श्रोता शब्द बोलते हैं सुनने वाले के लिए श्रोता दर्शन शास्त्र में दृष्टा के कितने ही अर्थ हैं उन सारी भावनाओं को जोड़कर वो दृष्टा है वो देखता भी है सुनता भी है सोचता भी है विचार भी करता है खाता भी है पीता भी है काम भी करता है फल भी भोगता है सुखी दुखी होता है ये सारे काम करने वाला दृष्टा तो दृष्टा शब्द में इतनी सारी भावनाएं सम्मिलित है यहां कह रहे हैं जो जीवात्मा है वो दृष्टा है अर्थात वो देखता है सुनता है समझता है सोचता है विचारता है दुखी होता है सुखी होता है योजनाएं बनाता है कर्म करता है फल भोगता है सब कुछ करता है वो जो दृष्टा है ये सारे काम करने वाला भोगने वाला जीवात्मा वो कैसा है दृषिमात्र वो बस देखने ही मात्र करता है देखने का मतलब फीलिंग ये उसका मुख्य स्वरूप है जीवात्मा फीलिंग करता है जड़ वस्तु फीलिंग नहीं करती अनुभूति नहीं करती जीवात्मा अनुभव करता है यही दोनों में अंतर है जड़ चेतन प्रकृति जड़ है वो अनुभव नहीं करती उसमें ज्ञान गुण नहीं है सोचती है नहीं विचार नहीं करती जीवात्मा में ज्ञान गुण है वो सोचता है विचार करता है सुखी दुखी होता है अनुभव करता है अच्छे बुरे का अंतर समझता है तो यहां दृषि मात्रा से ये कहना चाहते हैं उसमें मटीरियल मिक्स नहीं होता सिर्फ फीलिंग मात्र करता है हलवा खा लिया तो हलवे का फीलिंग मात्र करेगा बस <coughs> हलवे का एक मिलीग्राम पोर्षण भी आत्मा में घुसेगा नहीं इस भाव से यहां पर दृषि मात्रा शब्द है अगर इतना समझ में आ जाए तो यह सारा लोभ लालच खत्म हो जाएगा छीना झपटी खत्म हो जाएगी लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा क्योंकि मैं ज्यादा खाऊंगा तुझे नहीं खाने दूंगा ये सारा दोष खत्म हो जाएगा क्योंकि तुम कितना भी खा लो आत्मा को तो एक मिलीग्राम भी नहीं मिलने वाला न उस को मिलेगा न मुझे मिलेगा फिर क्यों झगड़ रहा तो ये झगड़े खत्म हो जाएंगे पर अविद्या के कारण अविण व्यक्ती यही लूट झपट लगा है, मैं ज्यादा लगा तुमको कम दूंगा और ज्यादा स्तर बिगडेगा तुझे कुछ नाही दूंगा सारा मी खा जाऊंगा तुम्हें एक पैसा न सारी संपत्ति मेरी भाग जाय और इतना गिरेगाय तो गोली छोडा दे मार देगा सारी संपत्ती मे खाऊ कसने मारा थाने बडे भाई को <coughs> बीजेपी काही लिडर था ना प्रमोद महाजन भाई था प्रवीण महाजन भाई को गोली मारी सगे भाई को बड़े भाई को गोली मारी क्यों मारी पैसे के लिए ये लूट मार सारी हत्याएं इसीलिए हो रही हा इसीलिए हो रही है कि उसको ये समझ में नहीं आया कि पैसा ना मेरी आत्मा में घुसने वाला है ना मेरे भाई की आत्मा में यह समझ में नहीं आया बस इसलिए गोली से उड़ा दिया ये तो एक उदाहरण ऐसी रोज घटनाएं होती पर यह समझाना चाहते हैं कि छिया झपटी मत करो आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला सिर्फ वो फीलिंग करता है कैसी फीलिंग करता है इसको समझने के लिए एक दृष्टान्त देता हूं आप सड़क पे चल रहे हैं चौराहे पर गए वहां एक बस खड़ी थी आपने 50 फीट दूरी से बस को देखा देख लिया आपको जानकारी होगी कि एक बस खड़ी है। इससे क्या लाभ हुआ क्या बस आपकी आत्मा में घुस गई क्या आप बस के मालिक बन गए नहीं हुआ ना कुछ भी नहीं हुआ ना सिर्फ जानकारी तो हुई कि बस खड़ी है हमने जान लिया बस तो खा लो पी लो कपड़े पहन लो सोना चांदी खरीद लो मकान खरीद लो सिर्फ इतना ही होगा कि हमको जानकारी हो गई ये सोना है ये चांदी है ये कार है ये स्कूटर है ये बच्चा है ये बूढ़ा है ये जवान है ये पुरुष है ये स्त्री है बस जानकारी तो नहीं फिर इसमें रोना धोना क्या और राग द्वेष कहेगा जब बस की जानकारी हुई तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा बस वहीं खड़ी है सिर्फ एक जानकारी हुई ऐसे ही खाना पीना आदि सब करने से सिर्फ जानकारी मात्र होती है कि हलवे का टेस्ट ऐसा है खीर का टेस्ट ऐसा है बादाम का ऐसा है काजू का ऐसा है बस जानकारी तो होती है आत्मा में तो घुसता नहीं जैसे बस हमारी आत्मा में नहीं घुसी सिर्फ जानकारी हुई ऐसी कोई भी वस्तु आत्मा में नहीं घुसने वाली है सिर्फ जानकारी मात्र होगी ये है आत्मा का स्वरूप बस इतना समझ लो झगड़ा खत्म फिर यहां दुनिया में क्या करना मोक्ष में चलो जानकारी आपको वहां भी हो जाएगी मोक्ष में भी हो जाएगी और इससे बढ़िया होगी जैसी आज हो रही है इससे और बढ़िया होगी और यहां इतने दुख भोगना पड़ते हैं 6-6 घंटे रात को सोना पड़ता है टाइम बर्बाद होता है इतना एं? एक चौथाई जीवन तो सोने में निकल जाता है हमारा छह घंटे तो रोज सोते ना छह घंटे सात घंटे तो आदमी सोता ही एवरेज छह घंटे भी लगाओ कम से कम चौबीस में से छह घंटे सो गए तो मान लो कोई साठ साल सत्तर साल अस्सी साल भी जिया तो अस्सी में से बीस साल तो बिस्तर में ही निकल गए उसके सोने सोने में निकल गए कितना टाइम बर्बाद हुआ तो यहां तो टाइम बर्बाद करना पड़ता मोक्ष में जाएंगे तो ये समस्या नहीं वहां तो लगातार आप फीलिंग करेंगे जो आज यहां जागृत अवस्था में अनुभूति करते हैं मोक्ष में वो चौबीस घंटे जागृत अवस्था तो लगातार आप अनुभूति कर सकते हैं देख सकते हैं सुन सकते हैं सारी सृष्टि के पदार्थों को और ईश्वर का आनंद ले सकते हैं इसलिए मोक्ष में जाना ठीक है यहां रहना ठीक नहीं जी बोलिए एक प्रश्न को समय बोलना चाहूंगा मान लेते हैं कि सौ जीवात्माएंगे पूरे ब्रह्मांड ठीक है तो मेरा विचार सही है या नहीं आप बताइए बोलिए सौ है तो सौ ही महत्व बनाएगा सौ ही अहंकार बनाएगा जी हाँ सौ सौ ही, बनाएगा। ही, सो ही बनाएगा। उससे ज्यादा नहीं मान लीजिए सौ व्यक्ति अभी बंधन में है और पूरे काल में पांच व्यक्ति मोक से लौटने वाले हैं सौ पांच बनाएगा बस जी बस इतना ही बस इतना और भूत है वो बहुत सारे बनेगा जिससे कि सब जितने लोग हैं उतने लोगों के लिए बनाएगा जितने लोग सृष्टि में जी रहे हैं उतने लोगों के लिए ही बनाएगा मान लीजिए कुछ मटेरियल बच भी गया प्रकृति का वो छोड़ देगा ईश्वर बुद्धिमान है जब खाने वाले बीस लोग हैं और पांच रोटी खाएंगे तो सौ रोटी चाहिए आटा हमारे पास तो एक किलो है तो हम सारा थोड़ी गूंस देंगे सौ रोटी तक का उसको गीला करेंगे बाकी पड़ा रहेगा बच्चा फिर आगे काम आता रहेगा इस तरह से ठीक है ना तो उस अनुपात में उसी अनुपात में सृष्टि बनाएगा ईश्वर जितनी आवश्यकता है तो अब ये हमें नहीं पता महतत्व लेकर थोड़ा सा कुछ बनाए ऐसा नहीं करेगा अगर उसको सूर्य बनाना है हाँ तो पच्चीस पंच महाभूत लिए और आ? एक महत्व लिए उन्हीं भूतों से बनाएगा जो प्रक्रिया बताइए सूर्य बनाना है तो इसी पंच महाभूत से ही बनाएगा महत्त्व बय क्यकी उलमेल बैठता नाही आपण खीर बननी होींबू ने नींबू डाय खीर नाही बनेगी पनीर बन जायगा <laughs> पनीर की प्रोसेस अलग हो हो है खीर की तो अलग है सूर्य बनना होत महत्त्व नाही डलेगा वींबू की तर होता सूर्य बनही नाही पायगा ठीक आहे ना चलिये आगे चलते करा द्रष्टा दृशि मात्रा वेळ चेतन मात्र है केवल अनुभूति मात्र करता है बस इससे आगे कुछ नहीं शुद्ध हो वो शुद्ध तत्व है नॉट ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रकृति जो है कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स है इसलिए वो अशुद्ध है उसमें रज और तम दो परमाणु ऐसे हैं जो गड़बड़ वाले हैं और प्रकृति केवल एक परमाणु का नाम नहीं है वो तीनों के समूह का नाम है और तीन में दो खराब है रज और तम इसलिए रजरत्तम खराब होने से उसमें अशुद्धि पैदा हो जाती है तो सृष्टि जब बनाई तो इसमें कूड़ा कचरा गंदगी दुर्गंध और अशुद्धि ये सब पैदा हो जाती है जीव में ये समस्या नहीं उसमें कोई पार्टिकल ही नहीं खराब पार्टिकल की तो बात ही दूर है पार्टिकल ही नहीं इसलिए वो शुद्ध है नॉन मिक्सेबल किसी वस्तु में मिक्स नहीं होता कोई दूसरी वस्तु उसमें मिक्स नहीं होती वो शुद्ध है एक तत्व है अखंड तत्व है और आखिरी शब्द है प्रत्ययानुपष्या प्रत्यय जैसा इंद्रियों से मन से बुद्धि से अनुभूति आती है जानकारी आती है वैसा ही उसको देखता है सामने अगर रेड कलर की कार खड़ी है तो आंख उसको जैसा कलर दिखाएगी आत्मा वैसा ही देखेगा कि यह रेड कलर की कार है नीले रंग की है तो उसको नीली ही दिखेगी पीले रंग की है तो पीली दिखेगी हा आंख मे पी रोग हो जाए तो अलग बात है सफेद कार भी पीली दिग् कारण अविद्या ही अगर रोग नाही आहे इंद्रिया ठीक ठाक आहे स्वस्थ हैं, तो जैसा के उसको है जैसा ज्ञान इंद्रियो के्वारा परोसा जायगा वैसाही अनुभव करेगा बाहेर सुख आहोत सुख का अनुभव करेगा दुःख आरा दुःख का अनुभव करेगा बस अनुभूती मात्र करता और कुठ नाही और वी बा पहिले इंद्रिया सेवा करती मन आधी सबसेवा करते तब उ जनकरी होती बिना वेचारा बेहोश होयगा प्रलय मेसे बेहोश राहता कुठ पता ही नहीं चलता है जीवात्मा का स्वरूप भाष्य दृशिमा दृशिमा दृक्षरेव दृक्षरेव विशेषण विशेषण अपरामृष्टा अपरामृष्ट मे जो मात्र शब्द हैकी व्याख्या करणार कहते हैं दृश्य मात्रा इति इस शब्द का यह अभिप्राय है द्रिक शक्ति रहे बस देखने की शक्ति मात्र है एक फीलिंग एलिमेंट है बस अनुभूति करने वाला तत्व बस इतना ही है विशेषण अपरामृष्टा इत्यार्था इसका अभिप्राय है कि वो किसी और विशेषण से रहित है कोई और दूसरी आइटम उसमें नहीं है कोई और नई आइटम उसमें घुस नहीं जाती है बस वो देखता मात्र और कुछ नहीं करता उठा के खाता नहीं अपने अंदर डालता नहीं है, बस वेधता माषो सपुरुषो बुद्धे बुद्धे प्रति संवेदी प्रति संवेदी वरुष है जीवात्मा दृष्टा व ज्ञान का अनुभव करता बस अनुभूती माच नाही करता सबुद्धेर सबुद्धे न सरूपो सरूपो न अत्यंत अत्यंत विरूप विरूप इती। इती। वह्यो सौ वह जो पुरुष जीवात्मा बुद्धि के न तो 100% समान रूप वाला है न 100% विरूप भिन्न रूप वाला है अभी जैसे मैंने बताया था दुनिया में कोई भी दो पदार्थ ऐसे नहीं है जो 100% एक जैसे हो अथवा 100% विरुद्ध हो हर दो वस्तुओं में कोई ना कोई समानता होगी कुछ न कुछ भिन्नता भी होगी ऐसी दुनिया में व्यवस्था है तो जीवात्मा भी एक पदार्थ है और बुद्धि भी एक पदार्थ है। यहां बुद्धि का अर्थ महात्व लेंगे पीछे वाला न पीछे तो ज्ञान अर्थ करेंगे वो बुद्धि को अर्थात ज्ञान को अनुभव करता है अब जो बुद्धि शब्द है बुद्धि न स्वरूप हो, यहां बुद्धि से महत्व लेंगे आगे पढ़िए स्पष्ट हो जाएगा तो बुद्धि के अर्थात महात्व के ना तो समान रूप वाला है सौ न ही उससे विरुद्ध रूप वाला है सौ कुछ समानता है कुछ भिन्नता है न तावत सरूप बोलिए न तावत सरूप तो दो पक्ष रखे उन दो में से जो पहला पक्ष है कि 100% समान रूप वाला नहीं है इसकी व्याख्या पहले सुनिए न तावत तावत माने पहले पहले इस पक्ष की व्याख्या सुनिए की सौ सिमिलर नहीं है जीवात्मा बुद्धि के तुल्य नहीं है कस्मात कस्मात ज्ञात अज्ञात विषयत्वात ज्ञात अज्ञात विषयत्वात परिणामिनी ही परिणामिनी बुद्धि बुद्धि बुद्धि की विशेषता यह बता रहे हैं कि बुद्धि जो है परिणामिनी है यहाँ बुद्धि का अर्थ यदि हम चित्त भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी देर के लिए हम चित्त अर्थ कर लेते हैं बुद्धि का अर्थ है चित्त मन क्योंकि मन के माध्यम से हमको सारी इंद्रियों से फोटो आती है मन में और मन से फिर जीवात्मा को जानकारी मिलती है तो हम इसको बुद्धि को मन मान लेते हैं चित्त चित्त जो है वो परिणामी नहीं है बुद्धि परिणामी नहीं अर्थात चित्त परिणाम वाला है क्योंकि कभी उसको विषय ज्ञात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं जो फोटो चित्त में छप रही है वो ज्ञात है जो फोटो नहीं छप रही वो अज्ञात है तो हम कार को देखते हैं तो कार का फोटो आ रहा है रसोई का नहीं आ रहा तो कार वाला जो आ रहा है वो ज्ञात विषय रसोई वाला नहीं आ रहा वो अज्ञात विषय अब हमने रसोई की तरफ देखा तो रसोई ज्ञात हो गई कार अज्ञात होईल इस तर चित्र ज्ञा अज्ञात होते राहते ज्ञात होता चित्र उस हिसा आपण आपता ॲस थोडा बदल बदल के और वसी चीज का पिक्चर प्रस्तुत करताय जस चीज कोल्हा आ चुकी है पहिले चॅप्टर मे आ चुकी है तत् तदन जनता समापत्ती सूत्र मे आमापत्ती मे चित्त वैसा वैसा उसको अपने आप को मॉडरेट करके वैसा वैसा, वैसा प्रस्तुतिकरण करता रहता है हाँ तो चित्त तो हुआ परिणामी उसकी स्थिति तो बदलती रहती है तषय गिर वादिर व्यात ज्ञात अज्ञात अज्ञात परिणाम दर्शयती दर्शयती तो उस बुद्धि का अर्थात चित्त का विषय तो गऊ आदि घट आदि वस्तुएं ज्ञात ज्यात होती रहती हैं, और वो उसके परिणाम स्वरूप को दिखलाती रहती है परिणामी स्थिति बदलता रहता है सदा ज्ञात विषयत्व सदा ज्ञात विषयत्व पुरुष से पुरुष अपरिणामित्व अपरिणामित्व परिदीपयती परिदीपयती ये भिन्नता दिखला रहे हैं था ना सौ परसेंट समान नहीं है कुछ भिन्नता है यह भिन्नता है चित्त तो परिणामी है पर जीवात्मा अपरिणामी है यह भिन्नता आ गई तो सदा ज्ञात विषयत्व हर हमेशा वस्तुओं का ज्ञान होते रहना जीवात्मा को हमेशा वस्तुओं का ज्ञान होता ही रहता है वो कुछ ना कुछ वस्तु का ज्ञान करता ही रहता है इस प्रकार से यह बात कि सदाई ज्ञात होते रहना ये जीवात्मा के अपरिणामी स्वरूप को दिखलाती है परिदीपायती प्रकाशित करती है उसके अपरिणामी होने के स्वरूप को यह प्रकाशित करती है उसे सदा कोई ना कोई चीज ज्ञात रहती है बस कुछ अब यह है कि वो चाहे जाग रहा हो चाहे सो रहा हो जब तक होश में रहेगा उसको फीलिंग चालू रहेगी बेहोश हो गया तो बंद हो जाएगी सोते समय भी वो फीलिंग चालू रहती है हाँ सुखम अहम स्वापस दुखम हम स्वापसम मैं सुख से सोया मैं दुख से सोया भले ही सो रहा है तो भी उसको फीलिंग चालू है, बंद नहीं हुई बेहोशी में फीलिंग बंद होती है बस होती है गुस्सों में बंद हो जाती है बेहोशी में नहीं होती फीलिंग किसी का ऑपरेशन करना हो पेट काटना हो उसको एनस्टिसिया दे देंगे बेहोश हो जाएगा अब कुछ पता नहीं चलेगा पेट काटो पांव काटो टांग काटो कुछ भी काटो कुछ पता नहीं चलेगा वो भी पता नहीं चलेगा इस तरह से अगर होश में है तो चाहे वो जागृत है चाहे स्वप्न में है चाहे सुशुप्ति में तीनों अवस्थाओं में उसकी फीलिंग चालू है इसलिए कहा सदा ज्ञान तत्वंतु हमेशा जानता रहता है वो चौबीस घंटे जानता रहता है सदा ज्ञान ही होता रहता है ज्ञान उसको प्राप्त होता रहता है ये बात उसके अपरिणामी स्वरूप को सिद्ध करती है तो जीवात्मा अपरिणामी हुआ और चित्त या बुद्धि परिणामी नहीं हुई इसलिए सौ सिमिलर नहीं है दोनों ये बात बता रहे अब इस अपवाद से जै जैसे बेहोशी उसको फीलिंग नहीं होती ये जैसे नहीं थोड़ा सा स्पष्ट बेहोशी में अगर फीलिंग होती तो जब ऑपरेशन चल रहा हो तो उसको दर्द होना चाहिए थोड़ी कम हो कुछ नहीं पता चलता हजार गुना कम कुछ भी नहीं हो फीलिंग होती ही नहीं पूरी तरह से कट जाता कनेक्शन उसका प्रमाण यह है जब रोगी को ऑपरेशन थियेटर में ले जाते हैं और उसको बेहोश करते हैं तो बेहोश हुआ या नहीं हुआ ये जानने के लिए वो जो डॉक्टर बेहोश करता है एनेस्थिस्ट वो उसको बोलता है गिनती बोलो एक दो तीन चार पांच छह वो कोई ना कोई सवाल पूछता है उसका जवाब दो तो जब तक जवाब देता रहता है तो वो समझ लेता है डॉक्टर अभी बेहोश नहीं हुआ ये थोड़ा चुपाते भी हाँ चुपेन भी चुभ होते हैं कहते हैं एक सुई लगेगी इंजेक्शन लगाते हैं ना जब तो कहते हैं एक सुई लगेगी हाँ लगाओ तो सुई लगी तब तक, तक तो होश में था जब सुई अंदर चली गई और दवा इंजेक्ट कर दी अंदर अब बोलते हैं अच्छा गिनती बोलो तो बोलता है एक दो तीन चार पांच छ सात बंद कर देता आगे बंद हो तो डॉक्टर समझ लेता हाँ गया हो है। अब गया बेहोशी हो अब गिनती बंद हो गई इसकी तो अर्थात उसको फीलिंग खत्म हो गई ना अब जो भी प्रश्न पूछो जवाब नहीं देगा ये थी बेहोशी की अवस्था उस समय उसको कोई फीलिंग नहीं पर अपना प्रत्यक्ष प्रमाण इसलिए बोल रहा रुन हो। जिसको ऑपरेशन करते हैं, उसको पता चल हा मेहोश होत खूप जे वापस होश मे आते बेहोशी हो ग ऑपरेशन कम्प्लीट हो गे फर जपस होश मे आय तो रोगी कहता क्या बातड साहेब आप ऑपरेशन क्यो नाही करते करो ना देर क्यो लगा करते क्यो नाही मे जे ऑपरेशन चे वस होश मे आया तब मैंने बोला डॉक्टर साहेब कोॉक्टर साहेब ऑपरेशन को क्यू करते क्या बा क्यो देर करता कर बोल ना जस होशे आया तुम पी निकला पहिला वाक्य ऑपरेशन क्यो नी करते फिर डॉक्टर साहेब ऑपरेशन हो चुका मे है हो कब हुआ मुझे तो पता नाही चला कब हुआ अरे डेड घंटा आपोश रखाने आपण ऑपरेशन किया पेट काटा आपका उसमें से अपेंडिक्स काटा आपको अपेंडिसाइटिस हुआ था हैं? फूल गया था उसमें जहर चढ़ गया था दवा भी दी उससे ठीक नहीं हुआ तो हमको काटना पड़ा सारा काम हो गया अब यहां हाथ रख के देखो फिर जब मैंने हाथ रखा तो पता लगा हाँ ये तो गर्म गरम है अब गरम गरम लगा अब ध्यान आया कि हाँ हो चुका इसमें पट्टी लगी ड्रेसिंग लगी हुई थी फिर हाथ रखा तो पता चला हाँ हो गया उस डेढ़ घंटे में कुछ भी फीलिंग नहीं हुई ऐसा लगा जैसे कि वो डेढ़ घंटा मेरे जीवन में था ही नहीं वो टाइम मेरे जीवन में था ही नहीं क्योंकि उसकी एक भी अनुभूति नहीं हुई जब अनुभूति नहीं हुई तो उसका संस्कार नहीं बना अनुभूति से संस्कार बनता है अनुभूति हुई नहीं तो संस्कार नहीं बना संस्कार नहीं बना तो स्मृति नहीं आई तो मैंने बहुत जोर लगाया मुझे याद आ जाए कि कब मैं बेहोश हुआ फिर मैंने जोर लगाया पूछा याद किया तो मुझे पता लगा हाँ मैं गिनती गिन रहा था आठ तक तो गिनती मे गिनी थी, आगे मुझे याद नहीं आ रहा, बस जब से याद नहीं आ रहा, नाही आबे बेहोश फील खो परंतु पिछले बारूा मुसी नाही होती जे कहख हु दुख हु आपली चुस्ती होती जित होती जिस चुस्ती काम कर पा नहीं अनुमान तो लगा सकता कुछ तो फीलिंग होती है ना कि हाँ आज मैं अच्छी तरह रात को बढ़िया सोया आज सुबह उठ के बिल्कुल चुस्ती ये शब्द ही नहीं आता है मुझसे अभी आप कह रहे हैं अभी कि पिछले जब से तेल मालिश शुरू की पाओ की तली में आपको गहरी नींद आती है बोलो आप महसूस कर रहे हैं गजर नहीं है सुनाई देता है, इतना में बोल सकता तो इस कार्थ हुआ की गहरी नींद थी अनुमान कर सकता हूँ अनुमान करो प्रत्यक्ष अनुमान ही तो करना है जागते समय तो अनुमान करेंगे सोते समय प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष तो सोते समय जागने पर तो उसकी स्मृति आ रही है कि हाँ आज मैं रात को बढ़िया गहरी नींद सोया अलार्म भी बजा और सुनाई नहीं दिया ये एक समझ में आता है अर्थापत्ती है अलार्म बजा और सुनाई नहीं दिया इसका अर्थ क्या हुआ गहरी नींद में थे तभी तो सुनाई नहीं दिया तो गहरी नींद में थे ये अनुमान से सिद्ध हो गया जिस समय आप गहरी नींद में थे उस समय आप सुख अनुभूति कर रहे थे जैसे एक आदमी डीशन रूम में बैठा है तो वो एसी की ठंडक लगातार ले रहा है ना चाहे उसका ध्यान नहीं जा रहा उस कि मैं एसी की ठंडक में बैठा हूं। ध्यान तो उसका अपने काम में है उसको ये ध्यान नहीं जा रहा पर वो फीलिंग तो महसूस कर ही रहा है ठंडक की इसी तरह से रात को छह घंटा सो एक व्यक्ति छह घंटे तक उसको निद्रा का सुख मिला है भले उसको ध्यान नहीं जा रहा कि मैं सुख ले रहा हूं क्योंकि तव गोड़ ने उसको दबा रखा है इसलिए वो उतना अच्छी तरह से उसको पकड नाही पाता सुख ले रहा हूं जब सुबह उठता है तब फ्रेशनेस होती है चुस्ती होती है तब वनुमन अच्छा नींद आई बढ्याींद आई अब तुम्ही बिलकुल शरीर हलका फुलका है अब चलो काम करेगे जो भी करणार हो, बोलो क्या सगळे बेहोशी परि लगत बेहोशिर लागू न्यूकी राय अनुभूती हुईर बेहोशी मेभूती अनुभूति अनुभूती में और बेहोशी में अंतर क्या रहा अगर दोनभूती होईल अंतर क्या रहा और नहीं दर्शन वाला ॲसा नाही मानता ऋषी लोक ॲस नहीं मानते मेहते कॉन वृक्षादी भले वसुप्प्ती वेहोशी नाही आहे वेहोशी नाही आहे महान सुषुप्ती हो सकते कॉन सी ना आप, देवोशा आपकी देवोशा इस मान्यता की पुष्टि शब्द प्रमाण से नहीं हो रही इसलिए मैं मना कर रहा हूं, शब्द प्रमाण ऐसा स्वीकार नहीं करता वो चौथी अवस्था अलग मानता है बेहोशी पांच अवस्थाएं मानता है शास्त्र एक मानता है जागृत दूसरी स्वप्न तीसरी सुशुक्ति चौथी मूर्छा मूर्छा पांचवी समाधि पांच, पांच अवस्थाएं मानता है मुग्ध अर्ध वेदांत दर्शन में सूत्र है मुग्ध अर्ध संपत्ती आयुर्वेद मेखा मूर्छा जब मिळता तो मूर्छा होती मिरगी वाईव नाही करणार मिळा दौरा आ गया तो तुम ठोक दोगेस हा लाइसंस नाही देण्या करते हैं। तुम अकेले नाही चलना सडक परि जी कोथ रखना कब तुम्ही दौरा आता तुम एक्सिडेट मे मर जावे बेहोशी होती ना फील नाही होती बेहोशी चौथी अवस्था अलग है और समाज भी पांचवी अवस्था लगा पांच अवस्थाए हैं जीवात्मा जिनका अनुभव करता है तो फिर वो हेतु कौन सा लिए? जीवात्मा के लिए चौबीस घंटे होते हैं और चौबीस घंटे में वो 24 घंटे अवेयर रहता है कभी अवेयरनेस ज्यादा होती है कभी थोड़ी कम होती है कभी और कम होती है लेकिन फीलिंग चौबीस घंटे होती है बराबर इसीलिए उसको कहा अपरिणामी है वो अपरिणामी है चौबीस घंटे उसको फीलिंग होती है पर प्रलय में नहीं होती और बेहोशी में नहीं होती बेहोशी को क्यों नहीं जोड़े वो अपवाद साधन नहीं है उसके पास साधन नहीं है इसलिए वो फीलिंग नहीं कर पा रहा मोक्ष में साधन मिल जाएंगे महसूस करेगा शरीर में जब जागने पर मतलब सृष्टि में जब उसको साधन मिल जाते हैं वो जागता है और सब अनुभूति करता है उसकी अपनी क्षमता कम है इसलिए वो नहीं कर पा रहा और जब बेहोशी आती है तो साधनों का जो कनेक्शन है वो कट कर देते हैं इसलिए संबंध सूचना बंद हो गई? मेरा विचार है नहीं। मेरा नहीं। नहीं। वो ऐसाहेीवा होता है, गोल होता है जी और वो मन जे होतो गोल होता ठीक आहे ईश्वर बिठा हा बिठा, दिया। बिठा दिया। तो तो हमेशा सर अगर मन, मन के तो देखता है मन का कनेक्शन काट दे तन का बीचन नाही हो कोण तो कनेक्शन मनना पडेगा चाहे अंदर बिठाओ दाए बिठाओ एक साइड से टच करे या चार ओर से टच करे कैसे भी करे कनेक्शन तो मानना पड़ेगा यदि उस कनेक्शन को कट कर दें, तो फीलिंग बंद हो जाएगी मन कनेक्ट होने पर उसको फीलिंग कराता है इंद्रियों में तीन इंद्रियों का कनेक्शन मन, मन के साथ कट जाता है सब कट जाता है पर मन क्या रहता है इंद्रियों का कनेक्शन मन से है मन का आत्मा से जब आत्मा और मन का कनेक्शन कट हो गया तो इंद्रिओ आत्मा काही कट हो गया। तो और भी दूर इंद्रियो काय कमी होता परंपरा आत्मा कानेक्शन बेहोशि मे कट करिंग बंद हो गी नहीं, बाकी नहीं, सोच ना इस पर। है। मन, इस पर, इस पर चिंतन कर एक दिन आयंगी समज में जित्र शब्द प्रमाण होत दो चार पंक्ती पूरा करले बाकी शांती सोचते रो बैठक हां जी ये बेहोश की जो बाहेर ऑपरेशन वेवल इतनाही हात बेहोश करेश होता बाकी फीलिंग हा चलू रास ना निष्क्रिय बना देज ब्रेन कोता ब्रेन कोण फील बंद होती लोकल अनस्तीसिया बाकी शरीर मेखा मेने एक रोगी को कोस्पिटल ऑपरेशन के लिए उसके पाव में ऑपरेशन करना था पिंडली पस हो गी तो डॉक्टर ने मेरे सामने साहेब बेहोश कमर से नीचे का भाग बेहोश कर ऊपरवाला होश मे आख खोल कष्ट नाही हो रहाय फील काटते राहो मी दांत निकाल दांत निकाल लोकल फील हलका पता है, है। आ, वो उसमें, उसमें लोकल ही होता है, लोकल थोडी देर और अगर बेहोश करेगा ना बहुत मामूली सा पता चलता है, वो डोज के ऊपर है, कित डोज दी गई, उतना बेहोश करते हैं, ठीक भावशी पूरी नाही आई आहे थोडी देर रुकतेहोश होता फिर निकाल ताकी कष्ट ना हो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे परिणामी शब्द का अर्थ अलग है या उसमें विकार नहीं होता वो... विकार जीवात्मा में हाँ, हाँ जीवात्मा अपरिणामी है अर्थात उसको सदा वस्तुएं ज्ञात होती रहती है और चित्त को कभी ज्ञात होती है कभी नहीं होती है केवल इतना अंतर दिखाना है सदा ज्ञात होती है इस सेंस में वो अपरिणामी है हाँ इस सेंस में जी कस्मात कस्मात न बुद्धिश्च न बुद्धिश्च पुरुष विषय पुरुष विषय ग्रहित अगृीता अगृहित सिद्धं, सिद्ध पुरुष सदा सदा ज्ञात विषयत्व ज्ञात विषय ततच ततश अपरिणाम अपरिणाम जीवात्मा जो अपरिणामी स्वरूप वाला बताया गया. वो किस अभिप्राय से बताया गया उसको समझा रहे हैं कि बुद्धिश्च नाम बुद्धि नामक जो पदार्थ है मतलब चित्त जो है कदाचित पुरुष विषय है कदाचित न कभी वो जीवात्मा का विषय बने और कभी ना बने कभी जीवात्मा बुद्धि को विषय के रूप में ग्रहण करे और कभी ना ग्रहण करे इतनी न ऐसा नहीं होता कभी नहीं। हाँ 24 घंटे जीवात्मा का बुद्धि से अर्थात चित्त से कनेक्शन जुड़ा रहता है या तो जागृत होगा या स्वप्न अवस्था होगी या सुसुप्ति होगी तीनों अवस्थाओं में उसका 24 घंटे कनेक्शन जुड़ा रहता है इसलिए वो सदा ही ग्रहिता होने से सिद्धम से सदा ज्ञात विषयत्व इसे सिद्ध हुआ के जीवात्मा सदा ही जानता रहता है चित्त के साथ कनेक्शन चालू रहता है सदा ही उसको ज्ञान होता रहता है चित्त का जो भी स्थिति आ रही उसको अनुभूति करता रहता है ये बात उसके सदा ज्ञात विषय कोतीये ततश्च अपरिणामित्स वरिणाम सिद्ध हा चिंग नाही है कभ ज्ञान कमी न होत मे कभी हो ज्ञान हो होता है, कभी नाही होता यंतर होगा दोन एक प्रश्न अगर पक्षी काही मूर्छावस्था मे बोलता जो मन कसा नाही मानते असतो उसका अर्थ क्या बनेगा कि असम्रज्ञात में वो बेहोश हो जाना चाहिए अवस्था में नहीं तुरी ये भी और एक विशिष्ट है जैसे मूर्च विशिष्ट है वैसे यह है हुँ। तो उसमें वो मन का साथ ना ले मन का साथ नहीं लेगा तो अनुभूति कैसे होगी साधन के बिना अनुभूति कर नहीं सकता जीवात्मा अगर समाधि में बिना मन के जान सकता है तो जागृत में क्यों नहीं जान सकता इसका उत्तर उनको देना है हमारे इस प्रश्न का उत्तर उन लोगों को देना है जो ये मानते हैं कि समाधि में मन की आवश्यकता नहीं है हम पूछेंगे जागृत में क्या जरूरत है फिर जागृत जब उसमें इतनी क्षमता है बिना मन के काम कर सकता तो अब भी करना चाहिए क्षमता है तो जागृत में बिना मन के नहीं कर सकता और समाधि में कर सकता इसमें हेतु देना पड़ेगा वो हेतु है नहीं उनके पास इसलिए वो पक्ष ठीक नहीं मन साथ है इसलिए मन से जान रहा है? जानता है हाँ मन के माध्यम से अनुभूति हो रही सूर्य में भी मन साथ में रहता है हाँ समाधि में भी मन साथ रहता है और बेहोशी मूर्चा में भी कट जाता है <laughs> कनेक्शन कट जाता है मन है साथ में कनेक्शन कट गया इसलिए मैसेज नहीं आ रहा तो फीलिंग खत्म हो गई प्रलय में तो मन रहता ही नहीं साथ बेहोशी में तो साथ रहता है पर कनेक्शन कट गया एक शरीर छोड़ने के बाद जब दूसरे शरीर में जाता है तब भी यात्रा में बेहोश होता है उस समय क्यों बेहोश होता है उस समय मन साथ में है पर स्थूल शरीर साथ में नहीं है ये ब्रेन साथ में नहीं है तो वहां कनेक्शन कट गया उसका ब्रेन साथ नहीं दे रहा है इसलिए कनेक्शन कट गया तो उसको अनुभूति नहीं होगी धन्यवाद आगे चलिए तो बुद्धि संघत्य कारित्व्य कारि स्वार्थ पुरुष स्वार्थ पुरुष अब दोनों में और अंतर दिखला रहे बुद्धि परार्था बुद्धि परार्थ है जीवात्मा के लिए है चित्त बुद्धि जो भी है हम चित्त मान के चल रहे हैं चित्त जो है वो जीवात्मा के उपयोग के लिए है संघत्य कारित्वात्थ क्योंकि वो संघात बन करके वो उत्पन्न हुआ है अनेक अभियोग के सम्मिश्रण से कॉम्बिनेशन बन के वो प्रकट हुआ है इसलिए वो परार्थ है नियम यह की जो संघात होता है वो किसी और के लिए होता है तो मन एक संघात है सत्जतम का तो इसका उपयोग कोई और करेगा जबकि पुरुष स्वार्थ पुरुष अपने लिए है उसका उपयोग कोई दूसरा नहीं करेगा वो स्वयं करेगा बस यही जड़ और चेतन का अंतर है चेतन अपने लिए जीता है भले ही दूसरों के लिए भी उपयोग करता है वो सेवा कर देता है परोपकार कर देता है पर फर्स्ट प्रेफरेंस उसका अपने लिए है और जड़ वस्तु तो होती दूसरे के लिए वो अपने लिए कुछ नहीं होती सेवा परोपकार भी अपने लिए वो पहले अपना काम करेगा फिर दूसरे का करेगा दूसरे का करेगा तो फिर अपने लिए अब उसका अंतिम प्रयोजन फिर अपने लिए दूसरे का भी वो इसीलिए कर रहा है कि उससे उसको कुछ मिलेगा अगर जीवात्मा को कुछ भी ना मिलता हो तो वो किसी के लिए कुछ नहीं करेगा हाँ जी तथा, तथा सर्वार्थ सर्वाध्यवसायक अध्यवसायक त्रिगुणा त्रिगुणा बुद्धि त्रिगुण त्रिगुण अचेतना इति इसी तरह से कहते हैं सर्व अर्थ अध्यवसायकवात्थ सभी चीजों का निश्चय कराने वाली होने से या ज्ञान कराने वाली होने से जो बुद्धि है अर्थात चित्त सुख दुख मोह तीन चीजें है तीनों का ज्ञान कराती है बुद्धि या चित्त इसलिए वो त्रिगुण है और त्रिगुण होने से वो अचेतन है सतुराजतम वाली और सतुजतम होने वाली होने से वो जड़ है चेतन नहीं जबकि गुणा नाम तो गुणा नाम उपद्रष्टा उपद्रष्टा पुरुष गुणों का तो भोगने वाला पुरुष है जीवात्मा वो तो चेतन है बुद्धि जड़े चित्त जड़े आत्मा चेतन है बिल्कुल साफ बात है दोनों अतो न स्वरूप अतो न स्वरूप इसलिए 100% उसके समान नहीं है जीवात्मा सौ परसेंट चित्त के समान नहीं है स्वरूप का निषेध किया अस्तुतर ही विरूपाई अस्तुत ही विरूपी अच्छा तो चलो विरूप मान लो सौ परसेंट विरुद्ध मान लो अलग रूप वाला सौ परसेंट ऐसा मान लो उत्तर देते हैं न अत्यंतम न अत्यंतम विरूपरूप तो सौ परसेंट विरूप भी नहीं है सौ परसेंट भिन्न रूप वाला भी नहीं है जीवात्मा कैसे उसको समझाते हैं कस्मात कस्मात शुद्धोपी असौ शुद्धो असौ प्रत्यय अनुपष्य प्रत्यय अनुपष्य प्रत्ययम प्रत्ययम बौद्धम बौद्धम अनुपश्यति अनुपष्य अब कुछ सिमिलैरिटी दिखाएंगे 100% परसेंट विरुद्ध भी, भी नहीं कुछ कुछ सिमिलैरिटी भी है समानता भी है क्या समानता है वो दिखाते हैं कि शुद्ध हो अपी असौ वो शुद्ध होता हुआ भी जीवात्मा शुद्ध है जबकि चित्त अशुद्ध है तीन चीजों से मिलकर बना है त्रिगुण जड़ है फिर भी जीवात्मा वैसा न होते हुए भी समानता क्या है प्रत्यय अनुपश्य जैसा ज्ञान चित्त में आएगा इंद्रियों से वैसा ही जीवात्मा महसूस करेगा तो यह समानता होगी जैसे पहले उदाहरण दिया था लाल कार को देखेगा तो लाल कार की फोटो आंख से आएगी चित्त में जीवात्मा भी लाल ही देखेगा ये समानता होगी तो सौ विरुद्ध भी नहीं हुआ तो प्रत्यय अनुप्य जैसा ज्ञान आता वैसा ही ये देखता है यत प्रत्यय बौद्धम अनुपष्यू की ये जो बुद्धि में जो चित्र उतर रहा है उसी को तो देख रहा है इसलिए वैसा ही दिखेगा जैसा है ये समानता है तम अनुपष्यन तम अनुपश्यन अतदात्मा भीत्मा तदात्मक तदात्मक इव इव प्रत्यवभाषते प्रत्यवभाष उस लाल कार को देखता हुआ भी सोना चांदी संपत्ति रूपया मोटर गाड़ी मकान पैसे बेटा बेटी को देखता हुआ भी अतदात्मा वो उस रूप वाला नहीं है सोने चांदी रूपया पैसे रूप वाला नहीं है बेटा बेटी रूप वाला नहीं है न होते हुए भी तदात्मा का केवल प्रत्यय घासके वो उस जैसा ही अपने आप को समझता है वो बेटा बेटी को अपनी आत्मा का ही एक हिस्सा मानता है सोने चांदी रूपया मकान मोटर गाड़ी को अपनी आत्मा का ही एक भाग मानता है गड़बड़ है तो गडबडस भिन्नता आई कुछ कुछ समानता है कुछ कुछ भिन्नता है ठीक है तथा चोक्तम तथा चोक्तम एक वचन उद्धृत करते अपरिणामिनी ही अपरिणामिनी ही भोक्तृ ही भोक्ति शक्ती अप्रति संक्रमाक्रमा परिणामिनी परिणामिनी अर्थे अर्थे प्रतिसंक्रांता इव प्रति संक्रांता इव तदवृत्तिम तदवृत्तिम अनुपतती अनुपतती कहते हैं भोग के शक्ति अर्थात जीवात्मा भोगने वाला जीवात्मा अपरिणामिनी है तो अपरिणामी अप्रति संक्रमण किसी चीज की ओर वो जाता नहीं कोई चीज उसमें आती नहीं घुलती नहीं मिलती नहीं फिर भी परिणामिनी अर्थे उस परिणाम वाली वस्तु में जड़ पदार्थ में जो भौतिक वस्तु है परिणाम वाली उन वस्तुओं में प्रतिसंक्रांता इव ऐसा लगता है जैसे उसकी ओर चला गया हो जैसे सामने कार खड़ी है हम कार को देख रहे हैं तो आत्मा तो कार में गया नहीं वहां तक पर ऐसा लगता है जैसे कार का ज्ञान होती है हमें लगता है जैसे हम कार तक पहुंच गए साहु भोजन रखा है तो भोजन को देख के ऐसा लगता है जैसे हमारी भोजन तक पहुंचोगी हो ऐसा लगता है पर भोजन तक पहुंच हुई नहीं भोजन तो वही रखा है छह फीट दूर और आत्मा शरीर के अंदर है वो छह फीट बाहर नहीं निकला पर लगता है उसको ऐसा ही तो इस प्रकार से वो दूर तक गया हो ऐसा प्रतीत करता है तदवृत्ति अनुप्त और वो ये जो वृत्ति बनती है उसी का वो अनुकरण करता है ऐसी अनुभूति महसूस करता है अनुभूति करता है कि जैसे मैं कार तक पहुंच गया मैं भोजन तक पहच गया, मैं अमुक वस्तू तक पहच ऐसा सोचता हैश प्राप्त चैतन्य प्राप्त चैतन्य उपग्रह रुपाया उपग्रह रूपाया बुद्धिवृत्ते बुद्धिवृत्ते अनुकार मा अनुकार मा बुद्धिवृत्ती बुद्धिवृत्ती अविशिष्टाही अविशिष्टाही ज्ञान वृत्ति ही, ज्ञान वृत्ति आख्याय तो कहते हैं तैयार प्राप्त चैतन्य उपग्रह उपाय चेतन आत्मा की सन्निधि से जीवात्मा के सन्निधि से जो चित्र है उसको कुछ क्रिया मिलती है कुछ चेतन जैसी मिलती है और वो उससे करंट प्राप्त करके वो भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो चित्त ही चेतन हो गया हो ऐसा तो सब हिलना चुलना सारी क्रिया करता रहता है तो आप चैतन्य उपग्रह उपाय बुद्धिवृत्ति है वो जो बुद्धिवृत्ति है बुद्धिवृत्ति का मतलब जो चित्त में जो फोटो उतरी है कार की फोटो चित्त में उतरी ना कार को देखा उसकी फोटो चित्त में उतरी तो ये बुद्धिवृत्ति है चित्त में उतरी हुई फोटो वृत्ती का अनुकार मा अब उसका अनुकरण करता हैकरण करणे देखता है जो देखने बुद्धिवृत्ती अविशिष्टाही ज्ञान वृत्ती रिती आख्याय अब जीवात्मा को जो फीलिंग होई लाल रंग की कारती ज्ञान वृत्ती व है जो जीवात्मा जारी हुई बुद्धिवृत्ति उसका नाम है जो फोटो चित्त में उतरी दो, दो अलग अलग चीजें फिर से दोहराइए बुद्धिवृत्ति कौन है जो चित्र मन में आई हाँ मन में जो चित्र आया वो है बुद्धिवृत्ति बुद्धि नाम चित्र का है जीवात्मा ने उसको जीवात्मा ने जो जाना अब जीवात्मा को जो जानकारी हुई इसका नाम है जीन वृत्ति तो दोनों समान होती है लाल कार तो लाल दिखेगी पीली है तो पीली दिखेगी नीली है तो नीली दिखेगी तो बुद्धिवृत्ति और जीन वृत्ति दोनों एक समान कही जाती है जैसे बुद्धि ने देखा वैसे वैसा ही जीवात्मा देखेगा तो दोनों में समानता होगी तो अत्यंत विरूप भी नहीं है चित्त में कार की फोटो उतरती हो और हमको टेलीविजन दिखाई दे ऐसा नहीं है <laughs> फिर विरूप हो जाएगा कार आएगी तो कार ही दिखेगी चित्त में जो आएगी वही दिखेगी आत्मा को तो अब देख लीजिए पंक्ति प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपया बुद्धिवृत्ति जैसे चित्त चेतन जैसा हो गया हो जीवात्मा के करंट से कनेक्शन से जैसे चेतन जैसा हो गया हो और वो जो इंद्रियों से फोटो खींच करके चित्त में उतारता है फोटो उसका नाम है बुद्धिवृत्ति उस बुद्धिवृत्ति का अनुकरण मात्र करने से अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति तो उसको भी बुद्धिवृत्ति के तुल्य ही ज्ञान वृत्ति प्राप्त होती है ऐसा कहा जाता है तो यह अत्यंत विरूप नहीं हुआ कुछ कुछ समानता भी है येते सार जीवात्मा का जीवात्मा दृष्टा है मात्र है, बस शुद्ध होता हा केवल जानकारी करता और कुछ नहीं करता इतना ही करता ये उसका हो एक येंकार बोल लंबे स्वयंओ मिळत मारतोय